बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसी यदय संवि तृसिह भजे विश्वसर्ग विसर्गा लक्षितम श्री ख्यम पर धाम जगद्धाम तीस नारद परा शरपुंडी क्या शुक रुक्मांगदर्जुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्यागवता वाछाकतरुभ्यंधुभ्य पति पाव्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम सीता श्रीरामंदारध्यम अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम भक्त भक्ति ति भगवत गुर चतु बपुेक इनके पद वंदन किएनाश विघ्न अनेक नारायण नमस्कृत नरम चरोतम देवी सरस्वती व्यास ततो तयुदीरए वंदे बोधमित्यम गुरु शंकरण यो वक्रोपी चंद्र सर्व्यीरा जय राम जय जय राम, जै जै राम।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 श्रीराम जय राम जय जयरा श्रीराम जय राम जय जय राम सीताराम तारा राधे श्या्याम जय राधे श्या्याम जय रघुनंदन जय सिया जानकी बल्लभ सीता राम जानकमला विमला मिथिला धाम अवध सरे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 श्री वृंदवन धाम जय जय जय गो माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दयाल।, वासे वासे प्रभु दयाल श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान मोचन कृपा निदान रक्षा की जय श्री हनुमान श्रीराम जय राम जय जय राम, राम। श्रीवृंदावन श्री बिहारी लाल की श्री कनक भुवन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री अवध मिथिलाधाम श्री सरयू यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री गौ माता की श्री चौरासी कोश धाम की श्री बाबा श्री गरीबनाथ जी महाराज की श्री रानी सती दादी माता की सपरिकर भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की जी। श्री सूत सूतसौन का श्री प्रेम भिक्षुजी महाराज की जी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जी सब संतन की जी सब जब विप्रनिकी जय जय श्री सीताराम, जय जय श्रीराधे श्या्याम हरा हरा महादेव हादेव हरिशरण भक्तवांछाकु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल असंख्य असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हे हेय प्रत्यनीक भक्त कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री सीतारामजी महाराज की महती कृपा करुणा से धाम के इस पवित्र नगर में मुजफ्फरपुर नगर में श्री रानी सती दादी माता के मंदिर के पवित्र परिसर में श्री बाबा गरीबनाथ जी के मंगल में चरणाश्रय में उन्हीं के समायोजकत्व में पूज्य संतों की पावन सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भागवत की मंगलमयी कथा के माध्यम से सुलभ होगा है बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि इस कथा के प्रधान श्रोता बाबा श्री गरीबनाथ जी महाराज वस्तुतः बाबा विश्वनाथ बाबा गरीबनाथ प्रथम वक्ता भी हैं और प्रथम श्रोता भी है वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं। हमारे संपूर्ण पुराण और इतिहास हमारे आगम निगम इन्हें देखा जाए तो प्रत्येक भगवत भागवत चरित्र के मूल में कहीं न कहीं वक्ता के रूप में भगवान शिव अवश्य प्रधान स्रोता है प्रधान श्रोता पार्वती हैं लेकिन अन्य ऋषि भी कहीं कहीं श्रोता हैं लेकिन भगवान शंकर प्रथम प्रधान वक्ता के रूप में कहीं न कहीं अवश्य अवस्थित है विराजमान है केवल वक्ताई नहीं है प्रथम श्रोता भी भगवान का जहां कहीं मंगलमय चरित्र होता है वहां भगवान शिव की उपस्थिति प्रथम होती है शिव के रूप में प्रथम उपस्थिति होती है और हनमद रूप में तो उपस्थिति होती ही यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र कृतमश कांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम जहाँ कहीं भगवान के नामों का संकीर्तन होता है जहां कहीं भगवान की कथा होती वहा हनुमान जी महाराज सबसे पहले पधारते हैं और कृत मस्तकांजलि अपनी अंजलि बांधकर मस्तक झुकाकर जब तक भगवत भागवत चर्चा होती है तब तक श्री हनुमान जी महाराज के नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह चलता रहता अविरल अश्रुध धारा उनके नेत्रों से चलती रहती है। तो हनुमद रूप में तो भगवान शिव जहां कहीं भगवत भागवत चर्चा होती है प्रथम श्रोता के रूप में पहुंचते हुए शिव रूप में भी पहुंचते अगस्त जी के यहाँ जो सत्संग सत्र चला उसमें सती जी के साथ भगवान शंकर विराजे की नहीं और इतना ही नहीं नीलगिरी पर्वत पर भक्त राजश्री काग सुी जी कथा कहते हैं तो हंस स्वरूप धारण करके भगवान शिव वहां बैठकर कथा श्रवण करते हैं इसलिए भगवान शिव वक्ता भी हैं प्रथम प्रधान वक्ता भी हैं और भगवान शिव प्रथम प्रधान श्रोता भी हैं तो ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि बाबा श्री गरीबनाथ जी प्रथम प्रधान वक्ता और श्रोता के रूप में विराजमान होकर हम सबको सत्संग का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं वक्ता के रूप में बोलने की सामर्थ्य भी वही दे रहे हैं और रुद्रस्वात्मा शरीर नाम श्रीमद भागवत के नौवे स्कंध में बगीरथ जी ने कहा है कि रुद्र तो संपूर्ण शरीर धारियों की आत्माएं है अब आप ही विचार कीजिए यह आत्मचेतन भीतर अवस्थित न हो तो कान सुन सकते हैं क्या आंख देख सकती है क्या बोला जा सकता है क्या कि किसी भी प्रकार की कोई क्रिया की जा सकती है नहीं की जा सकती इसका तात्पर्य है कि वे श्रोता के रूप में भी वे ही है सबके भीतर बैठकर रुद्रस्मा शरीर नाम सबकी आत्मा होने के कारण सुन रहे हैं और बिना आत्म चेतन के कुछ चिंतन मनन अथवा प्रवचन संभव नहीं है इसलिए वक्ता के रूप में भी वेही है श्रोता वक्ता के रूप में गरीबनाथ बाबा ही है अब अनुग्रह करके हम सबको सत्संग का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं वह भी परम पवित्र श्रावण मास में श्रीमद् भागवत में कुछ महीनों के संबंध में यह कहा गया कि यह महीने श्रोताओं के मोक्ष सूचक हैं मोक्ष सूचक का तात्पर्य है यह मास जन्म मृत्यु के चक्र से छुट्टी दिलाने वाले भगवान की प्राप्ति कराने वाले है उन कई महीनों का जहां नाम दिया गया उनमें एक श्रावण मास का भी नाम दिया गया श्रावण मास को भी नाम मोक्ष सूचक ऐसा कहा गया श्रोताओं का मोक्ष सूचक मास ऐसे परम पवित्र मास में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट पल सत्संग प्राप्त हो हम सबके हम सबके परम सौभाग्य की आज प्रथम दिवस है कथा का समय ढाई बजे का है ढाई बजे का है। पर आज करीब करीब तीन बजे हम समझते हैं तीन बजने में पाँच सात मिनट कम ही रहा होगा कि हम लोग यहाँ उपस्थित हो गए थे अब कल से समय एकदम ठीक समय से आप लोग उपस्थित होंगे और ठीक समय से कथा सम्पन्न भी होगी ऐसा प्रयत्न करेंगे श्री बिहारी लाल जी ने कल स्पष्ट कर दिया और आज प्रातःकाल सुस्पष्ट कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि हम इस सत्संग सत्र के रूप में विशुद्ध रूप से सत्संग प्राप्त करना चाहते हैं श्रीमद भागवत जी की चर्चा तो है ही है उसमें भक्तमाल की चर्चा भी भक्त महात्म की चर्चा भी श्रवण करना चाहते हैं और विशेष रूप में भागवत का अत्यंत रसमय प्रकरण जो श्री रास राजपंचाध्यायी है उसका भी श्रवण करना चाहते हैं हम स्वतंत्र नहीं हैं श्री ठाकुर जी के सर्वथा अधीन हैं कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हम अमुक बात कहेंगे नहीं कर पाते हैं और जो कभी सोची विचारी भी नहीं गई वह वा बात वाणी से सहसा निशृत हो जाती है तो वस्तुतः कहने सुनने वाले श्री ठाकुर जी हैं फिर भी हम प्रयत्न करेंगे कि इस कथा में राजपंचाध्याय की चर्चा हम विशेष रूप से करें यद्यपि हमारी जो कहने की पद्धति है उसमें तो एक प्रसंग ही एक सप्ताह के लिए कम पड़ जाता है। केवल राजपंचायत राजपंचाध्यायी की चर्चा करें तो वह भी इतना अगाध रस है कि उसका निरूपण एक सप्ताह में भी कठिन है एक बार गुजरात ध्यांग में बड़े पुराने सत्संगी प्रेमी लोग थे अभी भी उनका नित्य सत्संग चलता है तो उन्होंने आग्रह किया स्वतंत्र राज पंचायध्याय के प्रवचन का प्रथम अध्याय की चर्चा 10 दिन तक चली फिर समय पूरा हो गया तो आगे बढ़ गए राज पंचायत अध्यायी में प्रथम अध्याय जिसमें प्रणय गीत है उसकी चर्चा में ही दस दिन व्यतीत हुए बहुत सुख मिला भागवत महर्षि कृष्णद्वीपायन वेदव्यास भगवान की अंतिम सर्वोत्कृष्ट महत्वपूर्ण कृति है जिस साधन का अभ्यास सतत बना रहता है निरंतर चलता है उस साधन का त्याग सिद्धावस्था में पहुंचने के बाद कर संभव नहीं हो पाता जैसे हम उदाहरण दें नाम संकीर्तन नाम जब जब अपनी सिद्धावस्था में पहुंचता है उसके बाद वह एक क्षण भी बिना नाम जब बिना नाम संकीर्तन के नहीं रह सकता प्रमाण इस पवित्र मुजफ्फरपुर की धरती पर प्रकट हुए श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज इसके प्रमाण सिद्धावस्था में नाम पहुंचने के बाद कीर्तन पहुंचने के बाद नाम ही उनका जीवन बन गया स्कंद पुराण का एक श्लोक है राम नाम एव नाम एव नाम एव मम जीवन कलऊ नास्त्यव नास्त्यव ये स्कंद पुराण का श्लोक है और आदि पुराण का श्लोक है हरे नाम हरे नाम हरे गतिर था भगवान नाम को छोड़कर के कलिकाल में दूसरी गति नहीं है कारण यह है कि भगवान नाम के अतिरिक्त जितने साधन हैं वे किसी न किसी दोष से ग्रसित हो गए निर्दुष्ट साधन सब चीज मिलावटी हो गई मनुष्य तक मिलावटी हो गया वर्ण संकर्ता आ गई किंतु चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ जाए हम आपसे पूछते हैं आप श्री राम नाम में क्या मिलावट करेंगे राम नाम में मिलावट संभव है कृष्ण नाम में मिलावट संभव है हरि नाम में मिलावट संभव है शिव नाम में मिलावट संभव है भगवान नाम में मिलावट संभव नहीं है जीवों के कल्याण का सबसे सरल साधन श्री नाम महाराज महर्षि वेद्यास भगवान का साधन है जीवों के कल्याण के लिए सद्ग्रंथों का प्रणयन करना उनको रच, उनकी रचना करना यह भगवान व्यास जी का साधन है और इतना उन्होंने लिखा कि महापुरुषों को यहां तक कहना पड़ा व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम या व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम ये सारा संसार व्यास जी की जूठन है उच्चिष्ट है इसका मतलब उन्होंने इतनी अध्यात्म की चर्चा कर दी है धर्म और सदाचार की इतनी चर्चा भगवान व्यास जी ने कर दी है कि अब उससे ज्यादा और उससे अधिक कोई संसार का वक्ता कोई संसार का विचारक कोई संसार का दार्शनिक कही नहीं सकता है केवल सनातन धर्म का नहीं विश्व के किसी धर्म का कोई भी चिंतक विचारक जो कुछ कहेगा वो तो व्यास जी की जुठन होगी और नारायण ये भी प्रमाण है और नारायण ये भी प्रमाण है कि व्यास जी की जूठन ही नहीं वही वक्तव्य जीवों के लिए परम हितकारी माना जाएगा ध्यान से सुने जो व्यास वाणी के अनुकूल होगा व्यास पीठ का प्रसाद होगा व्यास जी का प्रसाद होगा वही जीवों के लिए परम हितकारी, परम कल्याणकारी माना जाएगा संसार का बड़े से बड़ा वक्ता यदि भगवान व्यास के सिद्धांत के विरुद्ध कुछ कह रहा है तो उसकी वाणी चाहे जितनी तर्क संगत, संगत लगती हो युक्त युक्त लगती हो यदि व्यास वाणी से उसकी वाणी प्रमाणित नहीं हो रही है तो उसे अशास्त्रीय माना जाएगा उसे अधार्मिक माना जाएगा और उस वाणी का आश्रय लेने वाले का कभी कल्याण नहीं होगा यह स्वीकार करना पड़ेगा व्यास जी का बहुत बड़ा उपकार है इसलिए महाराज सनातन धर्मियों में व्यास जी की जयंती का जितना आदर है उतना आदर भगवान की जयंती का भी नहीं है बोलो भक्तवत्सल भगवान की श्री रामनवमी भगवान राम जी की जयंती है कि नहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण की जयंती है कि नहीं व्यास जी की जयंती कौन सी बोलिए आप लोगों को पता है गुरु पूर्णिमा जिसको हम लोग व्यास पूर्णिमा कहते हैं आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा ये भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास जी की जयंती है बहुत से लोग जन्माष्टमी मनाते हैं रामनवमी बहुत हल्के स्तर पर मना नहीं भी मनाते हैं बहुत से लोग श्री रामनवमी मनाते हैं जन्माष्टमी थोड़ा कम उत्साह से मना पाते हैं बहुत से लोग रामनवमी जन्माष्टमी भी नहीं मनाते हैं ऐसे भी है कोई त्योहार नहीं मनाते हैं ऐसे भी तमाम पंथ हैं जो किसी को नहीं मानते पर गुरु का आदर करते हैं कि नहीं बत बताए तो ऐसे पंथ भी जो किसी को न मानने वाले हैं वे भी गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन करता है गुरु माने मनुष्य नहीं गुरु माने व्यास जी इसलिए गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहा गया गुरु शब्द का वाचक ही कृष्णद्वीपन वेद व्यास भगवान है गुरु माने व्यास जी और उस पावन तिथि पर प्रत्येक सत शिष्य के लिए उसका सद्गुरु भगवान कृष्णद्वीपन व्यास के स्वरूप में होता है इसलिए उस दिन गुरु दर्शन का गुरु पूजन का फल है साक्षात कृष्णद्वीपन व्यास जी का दर्शन और व्यास जी का पूजन तो हम निवेदन ये करना चाहते हैं कि सनातन धर्म के जितने व्रत पर्व महोत्सव हैं उनमें आप विचार करके देखो सबसे अधिक उत्साह से कौन सा पर्व मनाया जाता है आपकी समझ में आ जाएगा गुरु पूर्णिमा बिहारी लाल जी यहाँ तक शास्त्रों में वर्णन है कि गुरु पूर्णिमा की तिथि आने पर व्यास जी का पूजन तो करना ही चाहिए माता प्रथम गुरु के तुल्य है इसलिए व्यास पूर्णिमा के दिन सर्वप्रथम माता का पूजन करना चाहिए फिर पिता का पूजन करना चाहिए फिर अक्षरक ज्ञान प्रदाता शिक्षक का गुरु का पूजन करना चाहिए और यहाँ तक वर्णन मिला है कि जो किसी संप्रदाय से किसी मंत्र से दीक्षित नहीं है उसे भी किसी पवित्र वैदिक सदाचारी ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर अथवा उसके घर पर जाकर व्यास रूप में उसका पूजन करना चाहिए यहां तक शास्त्रों वर्ण और गुरु पादाश्रय ग्रहण कर रखा है तब तो स्वयं जाकर पूजन करना ही चाहिए आवश्यकता व्यासोच्छिष्टम जगत सरब सारा संसार व्यास की जूठन इसलिए शास्त्रों में लिखा है बदनो ब्रह्मा विवाहुर परि अभान शंभुरु भगवान वादराय भगवान व्यास उनके चार मुख नहीं है चार मुख हैं व्यासी के चार मुख हैं कि एक मुख एक ही मुख है चार मुख व्यासी के नहीं है एक ही मुख है किंतु बिना चार मुखे वे ब्रह्मा जी हैं ब्रह्मा जी ने वेदों को प्रकट किया और व्यासी ने वेदों के चार भाग किए वेद का भास से इतिहास पुराण के रूप में लिखा इसलिए बिना चार मुंह वाले ब्रह्मा जी व्यास जी हैं व्यास जी के चार हाथ नहीं हैं दो ही हाथ हैं दो भुजाएं हैं लेकिन दो भुजाएं होने पर भी वे चतुर्भुज नारायण है दिवाहरो भगवान शंकर के ललाट में तीसरा नेत्र है व्यासी के दो ही नेत्र है तीन नेत्र नहीं है लेकिन वे बिना तीन नेत्र के भगवान शिव हैं। अभाल लोचन भगवान शगवान बाुर्ब्रह्मा गुरुर गुरुर्विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः ये किसी मनुष्य की स्तुति नहीं है ये साक्षात व्यासी की स्तुति है। गुरु ब्रह्मा व्यासी गुरु रूप में साक्षात ब्रह्मा है व्यासी गुरु, व्यास गुरु रूप में साक्षात विष्णु है व्यासी गुरु रूप में साक्षात शिव हैं और साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं ऐसे गुरु स्वरूप व्यासी को प्रणाम है व्यासी का बहुत लिखा व्यासू महाभारत के जैसा दिव्य ग्रंथ लिखा महाभारत के जैसा दिव्य ग्रंथ व्यासी ने लिखा जिसमें आज भी संपूर्ण विश्व में महाभारत के जैसा विशाल काय कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है इतना विशाल काय ग्रंथ है अरे, अरे महाभारत की तो छोड़िए महाभारत के 18 अध्याय जिन्हें गीता कहा जाता है जिन्हें श्रीमद भगवत गीता कहा जाता है उस अठारह अध्याय वाली गीता के जोड़ का विश्व में कोई ग्रंथ नहीं यह बात हम नहीं ये वैदेशिक पाश्चात्य विद्वानों ने स्वीकार की है कि भारतीय संस्कृति का श्रीमद भगवत गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं अभी कुछ समय पूर्व की बात है यह प्रमाणित हो चुका है कम से कम ढाई हजार अनुवाद और टीकाए गीता के प्रकाशित हो चुके हैं तो। विश्व की सभी भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है और विश्व के सभी दार्शनिक विचार गीता के ऊपर कुछ ना कुछ विचार प्रस्तुत कर चुके हैं इसलिए नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विदा य येनत्वया भारत तैल पूर्ण ज्ञानमय तो प्रदीप गीता रूपी ज्ञान प्रदीप जिन्होंने प्रकाशित किया है ऐसी व्यासि महारा तो बड़ी महिमा है कृष्ण द्वीपायन भगवान व्यास जी की महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ लिखा सत्रह पुराण और उपपुराण लिखे और इसके बाद भी व्यास जी को अपनी लेखनी से संतोष नहीं मिला क्योंकि उनके लेखन का हेतु है मानव जाति का कल्याण यही उनके लेखन का हेतु है संपूर्ण मनुष्य जाति का कल्याण हो जाए जीव मात्र का कल्याण होवे यही व्यास जी के लेखन में हेतु है और व्यासी की समझ में आया कि अभी हमारे द्वारा जीव जगत के उपकार के लिए जो किया जाना चाहिए था अभी वह पूरी तरह ठीक ठीक से नहीं हो पाया है। इसी बात से व्यासी असंतुष्ट थे और देवर्षि नारद जी ने आकर के उनको कहा कि व्यासी आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार पुरुषार्थों का जैसा विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और और जो सिद्धांत हैं उनका जैसा विस्तार पूर्वक वर्णन किया है न तथा वर्णिता भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की वैसी महिमा का वर्णन आपने नहीं किया इसलिए भगवान के विशुद्ध महात्म्य भागवत धर्म का वैष्णव धर्म का जिसमें भगवान नाम की महिमा ही प्रधान हो ऐसे धर्म का निरूपण प्रधान रूप से करना अभी बाकी है महाभारत में किया पद्म पुराण में किया स्कंद पुराण में किया अन्य ग्रंथों में किया पर उनके साथ और और दूसरे दूसरे विषयों का भी आपने वर्णन कर दिया अब मनुष्य का अंत करण इतना निर्मल तो है नहीं कि वो सीधे सीधे केवल भगवान नाम को स्वीकार कर ले सीधे सीधे भागवत धर्म को स्वीकार कर ले उसके अपने अंतकरण की जैसी वृत्ति रजोगुणी वृत्ति है तो रजोगुण प्रधान बात उसने स्वीकार कर ली तमोगुणी वृत्ति है तो तामसी कोई बात उसकी समझ में आई वह उसने स्वीकार कर ली सात्विक वृत्ति है तो कोई सात्विक साधन स्वीकार कर लिया और भागवत धर्म तो नारायण ये ना सात्विक है न राजस है न तामस है ये तो गुणातीत है ये त्रिगुण से ऊपर उठा हुआ है इसलिए आप स्मरण करें भगवान ने कहा अर्जुन से हे अर्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन हे अर्जुन वेद त्रिगुण का प्रतिपादन करते हैं लेकिन तुम्हें त्रिगुण में नहीं रहना है तुम्हें तो त्रिगुण से ऊपर उठना है तुम त्रिगुण रहित तो हो जाओ तो राम जी ये त्रिगुण रहित साधन है भागवत धर्म गुणातीत है इसलिए सबकी समझ में नहीं आता सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी बड़े से बड़े विद्वान प्रकांड पंडित महामहोपाध्याय भी भागवत धर्म के गूढ़तम महात्म्य को और रहस्यों को नहीं जान पाते उनकी श्रद्धा ही नहीं हो पाती इसलिए महाराज भागवत में स्पष्ट लिखा है द्वादी धर्मम भागवत गुहियम विशुद्धम दुर्बोधम यज्ञा मृतमश्ते बारह भागवत धर्म के आचार्य कितने हैं बारह कौन कौन स्वयंभू ब्रह्मा जी नारद नारदी शंभु भगवान शिव कुमार कुमार कपिलो कपिल मनु मनुजी महाराज, प्रहलादो प्रहलाद जी महाराज जनको श्री जनक जी महाराज भीष्म श्री पिताम भीष्म जी महाराज बलि ही आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य श्री बलि जी महाराज वैया श्री सुखदेव जी महाराज और वयम अर्थात यमराज ये बारह भागवत धर्म के आचार्य हैं, ये केवल गिनती के बारह लोग भागवत धर्म को जानते हैं क्यों है ये ऐसा धर्म तो इसका उत्तर दे रहे गुहियम यह महाराज बड़ा छिपा हुआ धर्म है गुहे है इतना गुहे है है वेद में है पुराणों में है इतिहास में है शास्त्रों में पर इतना छिपा हुआ है कि यदि वह सूक्ष्म दृष्टि आपको प्राप्त नहीं है तो आप सारे ग्रंथों को पढ़ जाइए आपको भागवत धर्म समझ में नहीं आए कहां है भागवत पहला विशेषण दूसरा विशुद्धम त्रिगुण रहितम विशुद्ध माने त्रिगुण रहितम कामना रहितम कामना रह तीसरा विशेषण है महाराज भागवत धर्म का दुर्बोधम अच्छा पढ़ाने वाला हो और ठीक से पढ़ने वाला हो भले ही वह वा वाक्यावली कंठस्थ हो जाए पर भीतर से भागवत धर्म का स्वरूप समझ में नहीं आता दुर्बोधम और इस भागवत धर्म के ज्ञान का फल क्या है कहते यज्ञा मृत मूते इस भागवत धर्म के ज्ञान का फल है अमृत का उपभोग तो हे व्यासी आपने अभी विशुद्ध भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया अब मिलावट वाली चीज मत परोसिए है खिचड़ी बहुत दिनों तक खिलाई है अब तो तस्मई पवाई है खीर खिलाई है तो और जो ग्रंथ हैं, वो ब्यास की बनाई हुई बढ़िया खिचड़ी है खिचड़ी को भी आप सामान्य मत समझना महात्मा लोग तो कहते हैं ये छप्पन भोगों में सत्ता भोग है और छत्तीस व्यंजनों में सैतीसवा व्यंजन है ठीक से खिचड़ी बनाई जाए तो महाराज क्या कहना खिचड़ी तो खिचड़ी है हुँ? बड़ी बड़ी कहावतें लोगों ने बना रखी खिचड़ी के चार यार दही पापड़ घी अचार खिचड़ी तो खिचड़ी लोकोक्ति है घी बनावे खिचड़ी और नाम बहू को हो अरे बहू आई बड़ी जोर की खिचड़ी बनावे अरे बोले सास ने कही बहू ने काय खिचड़ी बनाई है जितनी घी का बर्तन था आध ही हंडी घी तो उसमें उड़ेल दिया तो इतना घी पड़ गया तो खिचड़ी तो बढ़िया बननी ही है घी बनावे खिचड़ी और नाम बहू को बहू की जय जयकार होगी हमारा खर्च हो गया तो खिचड़ी भी कोई सामान्य चीज नहीं है इससे उपेक्षा मत समझना पर खिचड़ी फिर भी खिचड़ी है और खीर फिर भी खीर है खीर को हविष्यान कहा जाता है देवताओं को अत्यंत प्रिय कहा जाता है और हमारे राम जी का प्राकट्य ही खीर से हुआ राम जी तो प्रगट ही खीर था तो इसलिए ऐसा समझें कि अन्य व्या की कृतियां खिचड़ी के समान है किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण खिचड़ी नहीं है यह उनकी बनाई हुई विशुद्ध खीर है भागवत धर्म खीर है तात्पर्य कहने का यह है भागवत धर्म खीर है केवल भागवत धर्म का निरूपण कीजिए जिससे मनुष्यों को भटकने की कोई गुंजाइश न रहे केवल एक बात बताइए एक सिद्धांत बताइए जिसका अनुसरण करके जीव भगवान के चरणों तक पहुंच जाए श्रीमद भागवत यदि हम श्रीमद भागवत को संकीर्तन पुराण कहें तो यह अन्यथा नहीं होगा अति संयुक्ति नहीं होगा अति रंजित करके नहीं होगा यदि हम श्रीमद भागवत महापुराण को संकीर्तन महापुराण कहें तो यह उसके लिए सर्वथा उपयुक्त होगा संकीर्तन महा वदा भक्ति में कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन है सुखदेव जी महाराज वैया की कीर्तने कीर्तन भक्ति का आचार्य तो इसका वक्ता है अब संकीर्तन आचार्य ही वक्ता होगा तो संकीर्तन की बात कहेगा कि नहीं कहेगा फिर कोई में इसका वक्ता नहीं है जिसका जिसकी प्रवृत्ति किसी प्रवृत्ति धर्म में हो ऐसा परमहंस चक्र महात्मा वक्ता है जिसके शरीर पर वस्त्र के नाम पर सूत का एक धागा तक नहीं है निजला अलक्ष लिंगोजलाई अलक्ष लिंगा है किसी संप्रदाय का चिन्ह नहीं है सुखदेव जी के स्त्री पर अरे, अरे कपड़ा देख के लगेगा ना कि सफेद कपड़ा वाला है कि गुलाबी कपड़ा वाला है कि लाल कपड़ा वाला है कि पीला कपड़ा वाला है वो कपड़ा ही नहीं पहनते कैसे आप निर्णय करोगे कि कौन से वस्त्र हैं सुखदेव जी फिर शरीर पर रज लगी हुई है किसी संप्रदाय का विशेष चिन्ह भी नहीं है केस उलझ कर जटाएं बने हुए हैं कमंडल भी तो नहीं है दंड भी नहीं है कमंडल भी नहीं कि पता चले महात्मा है निजलाभ तुष्ट आत्मा राम आप अलक्ष लिंगा, किसी लिंग माने चिन्ह किसी संप्रदाय का चिन्ह नहीं इनको ब्रह्मचारी माना जाए कि गृहस्थ माना जाए कि बानव माना जाए कि यति माना जाए कोई चिन्ह नहीं प्राकृत कोई चिन्ह नहीं ऐसा वक्ता इसलिए नारायण भागवत सुनकर संसार नहीं छूटा संसार छूटने का मतलब यह नहीं कि आप पूजा मुजफ्फरपुर छोड़ के चले जाए शरीर संसार की आसक्ति भागवत सुनने के बाद समाप्त नहीं हुई अथवा भागवत कहने के बाद भी समाप्त नहीं हुई तो बिना किसी लाग लपेट के बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लो कि न तो भागवत कही गई और न ही भागवत सुनी गई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 का ज्ञान ही जीव को इस भवचक्र से छुड़ाने वाला है संसार सागर से मुक्त करने वाला व्यासू को संतोष नहीं हुआ सब कुछ लिख दिया किंतु जब नारजी की प्रेरणा से उन्होंने भागवत ग्रंथ का प्रणयन किया उन्हें पूर्ण संतोष हो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 क्षताम अकुको भयम योगिना नृपनिर्णीतम हरे नाम कीतनम यहां से भागवत जी का आरम सुखदेव जी कह रहे हैं हे राजा से परीक्षित सृष्टि के संपूर्ण महात्माओं ने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 श्री कबीर कृपाते परम तत्व बद्मनाभ पर चोलयो श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर ये दो माइक चालू करो कबीर कृपा परम तत्व पद्मनाभ पर चोलोर विपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चो लय नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा नाम महानिधि मानिधि मंत्री सेवा पूजा जप तप तीर्थ नाम नाम बिन और नूजा जप तप तीर्थ नाम नाम बिन और पूजा नाम, नाम प्रीति नाम नाम कै नामी बोले नाम प्रीति नाम पैर नाम कै नामी बोले नाम अजामिल साखी नाम बंधन ते बोले नाम अजामिल साखी ना नाम बंधन के बोले नाम पर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 अलग से कोई मंत्र नहीं है मंत्र महा मा।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 नाम ही सेवा नाम में भी दस अपराध है दस नाम अपराध लेकिन संख्या की दृष्टि से भी देखो तो सेवा पूजा में बत्तीस और नाम में दस तो कमती हुए कि नहीं हुए और नाम जब के अपराध नाम अपराध नाम जब से निवृत्त हो जाते नाम ही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 राम जी बड़े से बड़े तीर्थ में चले जाओ आप पर तीर्थ का तीर्थत्व अंतकरण में प्रकाशित ही तब होगा जब नाम का आश्रय होगा यदि नाम आश्रय नहीं है तो अयोध्या में जाकर भी अयोध्या जी का दर्शन नहीं होगा वृंदावन में भी जाकर वृंदावन का दर्शन नहीं होगा और काशी में भी जाकर काशी का दर्शन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 राधा वल्लभ संप्रदाय हमारे वृंदावन में है वहां के श्री सेवक जी महाराज की एक बाणी है बहुत प्यारी वाणी है बाबा सेवक जी महाराज की वाणी सेवक जी कहते हैं नाम बाणी जहा नाम बा श्याम श्यामाता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 नाम से बढ़कर और कोई तीर्थ नहीं है सुख संप्रदाय के श्री चरणदास जी महाराज हुए हैं उनकी शिष्या सहजोबाई, उच्चकोटी की सिद्धा जिनको इतिहास के मर्मज्ञ विद्वानों ने साहित्यकारों ने समालोचकों ने अठारहवीं सदी की मीरा माना है एक सोलहवीं सदी की मीरा भक्तिमती मीरा बाई और एक अठारहवीं सदी की मीरा श्री सहजो भाई अठारहवीं सदी की मीरा वे कह रही हैं सहज स्वास तीरथ बह सहजो जो कुप पुण्य दो जरे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 फिर कहो अब हमारे पास कुछ नहीं हम तो इसी फाइव स्टार में यही रहेंगे बहुत सुविधा है इशारा करती सब चीज सामने आ जाती है तो बोलिए आपको वहां रहने दिया जाएगा आप कहें नहीं यहाँ हमारे घर से भी अच्छी व्यवस्था हम तो यही रहेंगे नहीं रह सकते निकाल बाहर कर दिया जाएगा तेवम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यलोकम विशंति पुण्य क्षीण होने पर फिर धरती पर जाना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 काजल की एक लागी है कई फर्श है, कजल ही है। कजल की ही है पर्दा किवाड़ जंगला छत छज्जे सब काजल के हैं और खूब सफ, साफ सफेद कपड़ा आपने पहन रखा है और आपसे कह दिया जाए कि इसी घर में आपको रहना है पर शर्त यह है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 प्रहलाद जी नाम जपत कैसी, कैसी चौपाई नाम जपत प्रभु की प्रसाद तजो पिता प्रहलाद हमारा भजन भजन करो करो राम राम मत करो। आपका भजन क्यों करें बोले मैं तीनों तीनों लोगों लोगों का परमात्मा हुँ स्वामी हुँ। आप आप बिल्कुल ठीक कहते हैं हैं के है। सब पर आपकी सत्ता है पर आप मारने वाले भगवान है बचाने वाले नहीं है और हमारे ठाकुर जिनका हम नाम लेते हैं जो त्रिभुवन शक मार और जिया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 जिवा में राम हृदय में राम मुख में राम अरे कहां तक कहे राम नाम अंकित गृह शोभा मरण न जाए नव तुलसी का वृद्ध कहा देख हसी कपिरा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 रावण को ऐसी शिकायत भीषण की कि रावण नाराज हो गया बुलाओ भीषण को दरबार में भीषण जी को दरबार में बुलाया गया ये लोग क्या कह रहे हैं तुम्हारे घर पर राम राम लिखा है हमारा लिखा तो है भाल पर राम नाम लिखा है बोले लिखा तो है हाथ में माला झोलिए क्या जपते हो भीषण बोले राम राम रावण क्रोध में बौखला गया मेरे शत्रु शत्रु का नाम जपते हो महाराज बिल्कुल नहीं जी तो जानते हैं हैं भगवान सबके हितैषी तुम तुम्हार सेवक असुरारी भगवान भला किसी के शत्रु होंगे जी तो जानते हैं। हे तु तो रहित उपकार करने वाले तो दो ही हैं या ठाकुर जी या ठाकुर जी के प्यारे संत जन बोले बिल्कुल नहीं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 हाँ इस भाव से कोई भी राम राम जपो इस भाव से कोई भी राम राम करो किसी को मना ही नहीं है मेरे शत्रु का चिंतन करके राम राम मत करना छुट्टी कर दी रावण को भीषण भीषण जी को कोई महाराज कहते ऐसे ही किसी तरह से जुक्ति मुक्ति से और बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए को राम राम करे आप लोग कहेंगे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 तीसरा बोला वासुदेव चौथा बोला हरिहर उसी समय गिरी बिजली पानी बरस रहा था चारों चोर मर गए चारण के बाद कोई पाप बना नहीं था इसलिए चारों मुक्त होकर भगवत धाम चले इसलिए भैया जब, जब इस बहाने से नारायण दामोदर वासुदेव और हरिहर के पाप मुक्ति हो गई तो किसी भी भाव से नाम प्रकट हो जाए सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलन मेवा वैकुंठ नामक ग्रहण में से सागरम विदुर सारे पाप हो जाए नाम प्रीति नाम वैर नाम वैर में विभीषण तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु विभीषण ने भाई को छोड़ दिया और भरत मह तारी भरत जी कितने बड़े नाम जा पा जब ही राम गई ले सावी राम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 घूघर बांधो चीटी के पग नो सोही सोभी साहिब सुनता है चीटी का पैर कितना बड़ा होता है देखो और किसी स्वर्णकार से उसके पैर में पायल बनवाई जाए और चीटी रानी अपने कितने पैर होते हैं? हम तो गिने नहीं दो होते चार होते कितने होते भाई किसी ने देखा है ध्यान से सीताशरण चार होते चलो आपने देखे हम विश्वास करते हैं अब देखेंगे हम भी ध्यान से चींटी के चारों पैरों में घुंगरू बांध दिए जाएं पायल बढ़िया रुझुंधार अब फिर बढ़िया ठुमका लगा लगा के चीटी नाच नाच के चले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 प्रेम छिपा के रखने की चीज़ है। नाम प्रीति नाम वैर नाम कह नामी बोले नाम अजाम साक्षी नाम बंधन ते को, नाम साक्षी है अजामिल जैसा पापी मुक्त हो गया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 ध्वज अंकुश वज्र आदि चिन्हों का अवलोकन कर रहा हूं उनसे श्रेष्ठ तत्व इस अनंत कोट तो ब्रह्मांड में और कोई दूसरा हो सकता है क्या वेदांत विद्य तत्व आप ही इसलिए भगवान पूछने की आवश्यकता नहीं है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 हे भगवान आपसे श्रेष्ठ तत्व इस अनंत कोट ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं इन अनंत कोट ब्रह्मांडों में आपसे बढ़कर कोई तत्व नहीं है राम जी ने कहा हनुमान जी आप तो ज्ञानियों में श्रोमणी है हमसे भी श्रेष्ठ कोई तत्व हो तो बिना किसी संकोच के उसका उपदेश करो हनुमान जी सब पूछा गए बोले महाराज कैसे कहें हम सेवक हैं छोटे मुंह में बड़ी बात अच्छी नहीं लगेगी नहीं नहीं संकोच क्यों करते हुँ? जब हम कह रहे हैं तो निर्भय होकर निश्चिंत होकर कहो हमसे भी श्रेष्ठ कोई तत्व है क्या हनुमान जी बोले महाराज हम कुछ कहेंगे तो हमारी मर्यादा नष्ट होगी। इसलिए हम कहेंगे नहीं हम तो आपसे पूछ रहे हैं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 श्री राम गुलाम दास जी हमारे महाराज जी से बड़ा प्रेम उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाई कई कई जगहों पर समझ में नहीं आती कैसे राम जी को रानू बना देने का क्या मतलब है ये कोई बुद्धिमानी है चौपाई में कहीं कोई छंद का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 रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड वो जग पेखन तुम है हारे विधि हरी शंभु नचावन बारे तेव न जान ही तुम्हारा और तुम्हें को जानन हारे विधि ही विधिता शिव ही शिविता और हरी ही हरिता जिन दई वो रामजी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 जैसे कोई मालिक अपने नौकर को रामू कह के बुलावे और रामू दौड़ के आ जाए ऐसी हनुमान जी इतने बड़े नामनिष्ठ हैं है कि नामोच्चारण करते ही सरकार कहीं भी हो प्रकट हो जाता क्षण सामने आ जाते पवन सुत्र पावन नाम राम निकट हनुमत कहो कबीर कृपाते परम तत्व पद्म नाभ पर चो महाराज जहां नाम संकीर्तन हो रहा है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 अनुभव किया है एक हम आपको तो घटना सुना रहे हैं आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कुछ वर्ष पुरानी घटना है के पास की घटना। एक गांव का उस गांव में हम कथा भी है। जीरोन गांव ब्राह्मणों का गांव ज्यादातर ब्राह्मण हैं, कुछ वैश्य हैं, और फिर अन्य जाति के लोग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 पक्के बनिया थे पक्के बनिया जानते हो एक कच्चे होते तो हैं हैं एक, तो एक पक्के पक्के होते का मतलब उनको कथा से से कीर्तन और किसी काम से प्रयोजन केवल दुकान से मतलब था कभी न कहीं किसी की कथा सुनने गए न किसी महात्मा को दंडोद करने गए और ना ही कभी किसी को जिमाया उन्होंने के प्रेम से चलो दान पूर्ण करने उनकी अपनी दुकान थी सब चीज दुकान पर मिलती थी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 अरे बोलिए खुद कह रहा है कि हम ना यहाँ द्वारा आवेंगे न तिलक लगाएंगे न तुलसी बांधेंगे टूट जाएगी तो टूट जाएगी, माला भी हमको जबना नहीं हम तो दुकान पर बैठ जाते सवेरे से तो वो महात्मा बोले कि देखो ऐसा है तू दुकान पर बैठते हो ऐसा करो पहले एक पृष्ठ श्री सीताराम श्री सीताराम एक पृष्ठ पर लिखा करो एक पन्ना पेज पूरा श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम लिखो और बस फिर तुम अपना दुकानदारी का काम शुरू कर दो ये तो हम काम कर देंगे हमको थोड़ा और जल्दी खोल लेंगे बौनी होने के पहले एक पृष्ठ तो हम लिख लेंगे राम कोई बात नहीं उस व्यक्ति ने लिखना आरंभ कर दिया सत्य घटना सुना रहे हैं उस व्यक्ति के मरे हुए अभी हम समझते हैं मुश्किल से दस वर्ष हुआ हुआ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 रमेश जी जैसे सफेद कुर्ता पजामा पहरे बैठे हैं। एक पैजामा एक बार कुर्ता पैजामा के कक्ष में टांग दिया उन्होंने। उनका कागज खत्म हो गया। उनको नींद आती नहीं थी राम नाम खूब लिखते थे तो लाल पेन से लेकर डॉट से लेकर पूरे कुर्ता पैजामे पर सीताराम सीताराम लिख दिया सोरे लड़का ने झगड़ा किया बोले पिताजी आपने हमारा इतना बढ़िया नया कुर्ता पैजामा बनवाया वो तो सीताराम सीताराम लिख सब खराब कर दिया आ, हम कैसे उसको पहनेंगे उसको तो ना पहने ही लोग हमारी हसी उड़ाएंगे बोले तो, तो तुमने काफी कागज का इंतजाम क्यों नहीं किया हमारा तो अभ्यास है हम बिना लिखे रह नहीं सकते ऐसी प्रकृति उनकी हो गई थी और वे इतने अनुरागी हो गए थे कि हम आप आ, आ, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे राम नाम श्रवण करते उनके नेत्रों से असरदार बहने लगे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 कहाँ से पीतल बर्तनों का वो भी वैसे ही होते हैं पर धातु के बर्तनों का काम करते हैं उस व्यक्ति को उन्होंने बुलाया और सामने वाली व्यक्ति था उसको बुला करके कहा कि भैया देखो हमने सब जगह तो सीताराम सीताराम लिख लिया पीठ में लिखते नहीं बन सकता तो ये चंदन बचाए हमारी पीठ पर भी लिख लो तो पीठ पर सीताराम सीताराम लिखवाया और केवल तोलिया लगाए हुए हाथ में माला झोली लेकर बोला आज तो गुरुजी के मंत्र का जप कर ही ले और मंत्र जब करते करते भगवत धाम चला केवल नाम लेखन केवल नाम लेखन से ऐसी तन्मयता बढ़ी नाम से जुड़ जाओ जब के माध्यम से जुड़ जाओ कीर्तन के माध्यम से जुड़ जाओ लेखन के माध्यम से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 क्या है वक्ता, वक्ता संकीर्तनाचार्य और प्रथम भागवत जी का श्लोक है प्रथम जहां से सूर्यदेव जी ने आरंभ किया है एतन निर्विद्यम इच्छता भयम योगिना नृपनिर्णीतम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 कोई कहते थे जप ही श्रेष्ठ है कोई कहते थे, थे नहीं वेदों, वेदों, वेदों का स्वाध्याय सर्वोपरि कोई परी। कैसे दे। कहत कबीर सुनो भाई साधो खोपड़ी खोपड़ी मत निहारी, हाँ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 सब लोग थे उसी में तो बोले कहीं ऐसी जगह चलो जहां फैसला हो तो सब लोग मिलकर के मेरु पर्वत की उपत्य में गए वहां भगवान सनकादिक बैठकर कर नाम जब कर रहे थे सनकादिक इस सभा में नहीं पहुंचे थे बोले सनकादिक सबसे पुराने हैं सबसे पहले सृष्टि में सनकादिक ही प्रकट हुए हैं इसलिए चलें सनकादिक के पास चलें। वो सब महात्मा चलकर सनकादिकों के पास गए और शनकादिको ने सनकादिकों ने कहा अरे आप सब महात्मा किसी के मस्तक पर चोट लगी है किसी का वस्त्र फट गया है किसी का दंड टूट गया किसी का कमंडल टूट गया ये सब क्या हो गया किसी ने प्रहार किया बोले किसी ने नहीं क्या हम आपस में ही लड़ भिड़ गए अब यहाँ क्यों आए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 तत्व यही है सनत कुमार जी ने तत्व कराया कि जीवों के परम कल्याण का भगवान नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं इसलिए अंतिम बात जिसमें किसी संप्रदाय का कोई झगड़ा नहीं है वो है भगवान और वो कथा जब हमने भाग भगवत कृपा से पिछले महीने ही महाभारत का संपूर्ण पारायण हमारा संपन्न हुआ कई महीने लग गए पारायण उस कथा को जब हमने पढ़ा तो तुरंत हमारी दृष्टि भागवत के इस श्लोक पर गई एक हरे नाम हरेर की योगियों ने सनकाधिक योगियों ने सब महात्माओं के बीच में बैठकर निर्णय किया कि हरिनाम संकीर्तन जीव के कल्याण का सबसे सरल साधन है भागवत जी की कथाएं महाराज महाभारत से फूलती सभी महात्माओं ने निर्णय किया भगवान नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है अब कीर्तन से पुराण का हुआ भागवत जी का ये पहला श्लोक है जहां से सुखदेव जी ने उपदेश का आरंभ किया और अंतिम श्लोक नाम संकीर्तनम यणासनम प्रणाम दुखशमस् दुख नम हरि पर नाम सकीर्तन यसप प्रण प्रणामो दुख शमन हरिम परम उन भगवान के चरणों में नमस्कार जिनके नामों का संकीर्तन संपूर्ण पापा पुन करने तो आदि में बारी जी आदि में नाम संकीर्तन से आरंभ और अंत में नाम संकीर्तन तो अब बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण संकीर्तन पुराण है कि नहीं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 बड़ी सहज सरल ग्राम्य भाषा में प्रस्तुत किया गया इसलिए रामचरितमानस की चौपाइयां वेद की रिचाओं से कम नहीं बापू जी का संपूर्ण विश्व के लिए आस्तिक समाज के लिए मानव जाति के लिए तो सबसे बड़ा योगदान मेरी दृष्टि में है वो यही है उन्होंने हर हाथ में मानसिका का गुटका पकड़ा दिया यह उनका सबसे बड़ा योगदान इस माध्यम से प्रचार तो बहुत लोगों ने किया लेकिन मानस की पंक्तियों को लोग गा रहे हैं अधिक अधिकाधिक अधिक रूप में ये उनके उनका बड़ा योगदान इसके लिए समाज को उनके प्रति हृदय से कृतज्ञ होना चाहिए यह बड़ा काम उनके द्वारा भगवान ने कराया रामचरित में क्या है ये ही महर भूपीना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 क्योंकि ये ग्रंथ इतवायी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे ये भगवान की साक्षात शब्दमयी प्रतिमा है भगवान का विग्रह है सूजन भागवत में। साक्षात स्वरूप भागवत में कहीं कोई कमी नहीं अब विचार करो भागवत में तो कमी है नहीं और भागवत का वक्ता कौन है सुखदेव जी महाराज वक्ता में कमी है भागवत में कमी नहीं भागवत के वक्ता श्री सुखाचार्य जी में कमी नहीं अब भागवत कहने सुनने के बाद भी हम भजन में न लगें तो कमी किसकी हुई बोलिए हमारी अपनी कमी हुई कि नहीं तो भैया हम अपनी कसर क्यों रखें इसलिए ये निश्चय कर लो कि इस कथा श्रवण के पश्चात अब हमें अपने जीवन की जो शैली है उसमें आमूल परिवर्तन करना है इस निश्चय के साथ आप श्रवण करें हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि एक ही कथा आपके अनंत जन्मों की व्यथा को भर लेगी बार बार आपको इस दुख में संसार चक्र में भटकना नहीं पड़ेगा आपको सदा सर्वदा के लिए श्री प्रभु चरण कमल की प्राप्ति हुई जय जय श्री रा सर्वप्रथम श्रीमद भागवत के महात्मिका स्मरण किया गया महात्मिका श्रवण आवश्यक है क्योंकि जाने बिनु न बिनु प्रती हो, हो नहीं प्रीति और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई जिमी खगेश जल के चिकनाई इसलिए बिना महात्म्य श्रवण के विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा और जब तक ज्ञान ही नहीं होगा तब तक श्रद्धा नहीं होगा श्रद्धा नहीं होगी विश्वास नहीं होगा और बिना श्रद्धा विश्वास के जो किया जाएगा उसका जो फल प्राप्त होना चाहिए वह फल प्राप्त नहीं होगा इसलिए हमारा सनातन धर्म वो महात्म्य प्रधान धर्म है हमारे ब्रज के एक सिद्ध संत हैं पूज्य श्री चंद्र शेखर वाग वृंदावन बिराज बहुत अच्छे नाम जापक संत एक बार हम उनके पास जाते रहते तो उनके पास एक बार गए तो उन्होंने तो तो कहा कि सनातन धर्म की ये विशेषता का यह हर चीज का महात्म्य गंगा जी का महात्म यमुना जी का महात्म काशी का महात्म प्रयाग का महात्म चित्रकूट का महात्म ब्रजमंडल का महात्म्य मिथिलाी का महात्म्य नाम का महात्म्य रूप का महात्म्य लीला का महात्म्य धाम का महात्म्य ब्राह्मणों का महात्म्य गौ का महात्म्य तुलसी का महात्म्य संतों का महात्म्य सत्य का महात्म्य बोले बस पूरे ग्रंथ महात्म से ही भरे बोले महात्म कथा नहीं अब सत्यनारायण व्रत कथा है उसमें क्या कथा है सत्यनारायण व्रत बहुत से लोग कहते सत्यनारायण की कथा कहाँ हुई सत्य इसलिए उसमें लिखा सत्यनारायण व्रत कथा है। सत्यनारायण की कथा नहीं है सत्यनारायण जिन व्रत जिन लोगों ने किया उनकी कथा है सत्यनारायण व्रत करने से उनको क्या लाभ हुआ उन लाभ प्राप्त करने वालों की कथा तो, तो सत्यनारायण की कथा क्या है ये भागवत गीता रामायण सब सत्यनारायण की कथा असत्यनारायण की कथा थोड़ी है सब सत्यनारायण की कथा है तो महात्मा यह करने से क्या लाभ होगा ये एक सिद्धांत है और ये किसी धर्म का सिद्धांत नहीं ये स्वाभाविक सिद्धांत है किसी व्यक्ति विशेष का सिद्धांत नहीं सर्वमान्य सिद्धांत है प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते बिना किसी प्रयोजन के मंदबुद्धि व्यक्ति भी किसी क्रिया में प्रवृत्त नहीं भले ही वह अपनी अल्पबुद्धि के कारण यह नहीं समझ पा रहा कि यह काम ठीक है कि नहीं है पर उस भले ही वो गलत काम है पर वो कुछ ना कुछ तो सोचता है कि साम को यह फायदा होगा तब तो वो करता है नहीं तो क्यों करेगा प्रयोजन आवश्यक अब हम लोगों की इस कथा का कोई प्रयोजन नहीं है कोई प्रयोजन एक प्रयोजन है क्या इस नाशवान शरीर संसार से अनासक्ति हो और युगल सरकार के चरणों में अनुराग हो यह प्रयोजन है कि नहीं बोलिए प्रयोजन है, है कि नहीं, नहीं। आ, ये प्रयोजन तो है अर्थ न धर्म न का गति न चौ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ये प्रयोजन है कि नहीं ये प्रयोजन है कि नहीं जे जौनी जन्मों कर्म बसता राम पदनु कृपा इसी जीवन में ने, नेत्रों से एक बार वह नील सरोरो, नील, नील नील मणि श्याम लाजय तन शोभा निरक्ष कोट कोटि शतकाम वह कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाली मधुर युगल छवि एक बार हमारे नेत्रों के सामने आ जाए ये प्रयोजन है कि नहीं भागवत कल्प वृक्ष है इसकी छाया में बैठकर जो चाहोगे सो मिल जाएगा जो चाहोगे सो आप चाहें किस एक ही कथा से हमारा संसार छूट जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए आप विश्वास कीजिए इसी कथा से आपका संसार छूट जाएगा आपको भगवान मिल जाएगा शर्त यह ईमानदारी से सुनी इस निश्चय के साथ सुनिए। अब तक हम बहुत गफलत में जिए लेकिन अवलो अब, अब ना नशे हो बस ये निश्चय करके सुनिए बस ये कथा आपके अनंत जन्मों की व्यथा को भर ले भागवत जी के दो महात्म्य कहे गए एक स्कंद पुराण का महात्म्य और दूसरा पद्म पुराण का महात्मा स्कंद पुराण में भागवत जी के महात्म्य के चार अध्याय और पद्म पुराण में भागवत जी के महात्म्य के छह अध्याय पहले चार अध्याय वाला सुनावे कि छह अध्याय वाला कौन सा सुनेंगे चार वाला चार वाला सुना प्रायः लोगों के मन में ऐसी धारणा बैठी हुई रहती है कि भागवत जी की पहली कथा सुखदेव जी ने कही और राजर्षि परीक्षित ने सुनी और वह कथा भी सुख ताल में हुई ये मुजफ्फरपुर है और एक मुजफ्फरनगर है मुजफ्फरपुर है मिथिला में और मुजफ्फरनगर है मेरठ के आगे हरिद्वार के पहले वहां सुख ताल जिसको है पुरा, आजकल लोग कहते हैं शब्द नहीं नाम है वहां का सुख तार सुख तार सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को वहां तार दिया इसलिए उस स्थल का नाम हुआ सुख तार आप अभ्रंश होकर राह का लाभ हो गया अब लोग कहने लगे सुख ताल वहां ताल तोड़े सुख तार है और अब ऐसे बुद्धिमान लोग आए अब उन्होंने सुख भी मिटा दिया शुक्रताल सरकारी बोर्डो पर सबसे पहले क्या लिखा रहता है शुक्रताल अरे महाराज शुक्रताल शब्द का तो अर्थ ही एक दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा गड़बड़ अर्थ होगा इसलिए ठीक नहीं है इसलिए शुक्तार कहो सुख तार कहो या तो से कहो या सुख कहो शुक्रताल शब्द का उच्चारण कम से कम सत्संगों को नहीं करना चाहिए सुख शब्द को या सुख तीर्थ कहो यही उचित है तार कहने पर फिर सुख हो जाता है सुख तीर्थ कहना ज्यादा अच्छा है ऐसी मान्यता है लोगों की कि पहली कथा सुख तीर्थ में हुई सुखदेव जी वक्ता थे परीक्षित जी श्रोता थे किंतु स्कंद प्रणुक्त तो भागवत महात्म्य के अनुसार भागवत के सबसे पहले वक्ता उद्धव जी हैं और सबसे पहले श्रोता भगवान के पोता बज्रनाथ जी पर पोता भगवान श्री कृष्ण के परपोता पोता जी पहले श्रोता है और उद्धव जी पहले बगता है ब्राह्मणों के साप से यदवंश का संहार होते क्षय हो गया केवल बज्रनाभ जी बच गए श्री राधा रानी की कृपा से भगवान ने अर्जुन से कहा कि बज्रनाभ को तुम ले जाओ और इसे ब्रजमंडल का राजा बना देना परीक्षित श्री अर्जुन बज्रनाभ जी को लेकर के और श्री कृष्ण की रानियों को लेकर के द्वारिका से निकले हैं और वे हसनापुर आए हैं बाद में पांडव भी महाप्रस्थान कर गए परीक्षित को राजा बना दिया गया है और यह भार परीक्षित पर सौ दिया गया है परीक्षित जी संबंध में लगते हैं क्या लगे परीक्षित जी चाचा और बज्रनाथ जी लगे भतीजी लो भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण एक पीढ़ी भगवान, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी दो पीढ़ी अनिरुद्ध जी तीन और चौथी पीढ़ी में है बज्रना अनिरुद्ध के पुत्र बज्रना कितने हुए चार पीढ़ी अब अर्जुन भगवान के फुटेरे भाई हैं अर्जुन एक पीढ़ी अब मनयु दो पीढ़ी और परीक्षित तीसरी पीढ़ी तो बोलो परीक्षित जी चाचा जी हुए कि नहीं परीक्षित जी चाचा जी हैं और जी बज्रना चाचा जी ने अपने भतीजे भतीजे को लिया और कहा चलो भतीजे राजा तुमको ब्रज का राजा बनाए देते हैं तो यहाँ आए तो आश्चर्य की बात थी ब्रज में कोई जीव जंतु मनुष्य की तो क्या चले कोई चींटी तक ब्रुज में नहीं थी घनघोर जंगल पशु भी नहीं पक्षी भी नहीं कीट पति भी एकदम निर्जन आश्चर्य हुआ ऐसा विचित्र क्षेत्र जहां कोई सृष्टि ही नहीं है घनघोर जंगल है क्या बात है ये चौरासी को ब्रज के ब्रजवासी करें। विचरण करने लगे विचरण करते करते हमारे मोहल्ले में आए हमारा मोहल्ला माने मलुकपीठ बंसीवट मोहल्ले में स्थित है जहाँ गोपेश्वर महादेव है यहीं गोपेश्वर महादेव के निकट ही यमुना जी प्रवाहित हुआ करती थी मलुकपीठ यमुना जी के तट पर ही था अब थोड़ी यमुना जी की धारा दूर चली गई जहाँ सुदामा कुटी के ठाकुर जी है ना यहाँ अथाह जल था यमुना जी का अरे सुदामा कुटी के ठाकुर जी तो और उधर चले गए ये जो रोड है ना सामने वाला रोड इस रोड में हाथी डूब जाए इतना जमुना जी का जल था आज से ज्यादा नहीं पचास पचपन साल पहले की बात है और बारह घाट से लेके पानी घाट तक जमुना जी जमुना जी के किनारे परकम्मा जाती थी कोई वाहन चली नहीं सकता था पगडंडी थी परिकमा की घाटी घाटों से जमुना जी का दर्शन करते लोग परिक्रमा करते थे यह था वृंदावन का शुरू तो वहां प्राचीन स्थान है शांडिल्य मंदिर गोपेश्वर महादेव के निकट शांडिल्य मंदिर अब ब्रजवासी तो संडा संडी मंदिर कहते हैं बोलो वृंदावन बिहारी अब तो बहुत दिनों से वो भी लगता विवादित है वहां ताला पड़ा हुआ है ऐसी ही स्थिति हमारे प्राचीन तीर्थों की हो रही है तो वो संडा संदिर नहीं है महर्षि का का स्थान है, है, बड़े प्यारे विराजमान विराजमान विग्रह भी, जी का भी, भी है। तो वहां एक दिखाई पड़ी, देखकर के अनुमान हुआ कि यहाँ जरूर कोई संत विराजते हैं जैसे यत्र धूमस तत्र अग्नि जहां धुआं है वहां आग जरूर है अनुमान करते ही नहीं ऐसी फूस की झोपड़ी दिखाई पड़े दिखाई दिखाई पड़े दिखाई पड़े तुलसी का पौधा तो अनुमान होता है है इस में रहने वाला कोई कोई संत जरूर है। सीताराम की आवाज़ लगाई महात्मा से बाहर निकले श्री परीक्षित जी ने और बज्रनाथ जी ने प्रणाम किया और कहा महाराज आप तो महर्षि सांडिल्य है ये सब ब्रजवासी कहा चले गए तो आपके जजमान थे आप उनके पुरोहित जी हैं ये सब कहा चले गए उन्होंने कहा कि देखो परीक्षित बज्रनाभ भगवान की दो प्रकार की लीलाएं एक वास्तविक और दूसरी व्यावहारिकी ये दो प्रकार की लीलाएं वास्तविक लीला को ब्रज के रसिक संतों ने नित्य विहार का नित्य लीला अथवा नित्य विहार का और जो व्यवहार की लीला है उसका वर्णन पुराणों में व्यासी ने किया है व्यवहार की लीला एक निश्चित समय पर प्रकट होती है और समय के पूर्ण होने पर लीला भी पूर्ण हो जाती है जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वा अट्ठाईसवीं चतुर्वी के द्वापर के अंत में कंस कारागृह में प्रकट हुए और मानवीय वर्षों से 125 सौ पच्चीस वर्ष की लीला की अवधि पूर्ण करके भगवान अपने नित्य गोलोक में विराजमान व्यवहार की लीला राम जी 24 में चतुर्युगी के त्रेता में प्रकट हुए त्रेता के अंत में प्रकट हुए और ग्यारह हजार वर्षो तक शासन करके फिर अपने साके धाम में विराजमान हो यह व्यवहार की लीला हुई और वास्तविक लीला क्या है जिसमें किसी युग का किसी काल का विक्षेप न हो बाधा ना हो जो सदा चलने वाली लीला है उसको कहते हैं नित्य लीला नित्य लीला तो हे परीक्ष जी यह ब्रजमंडल यहां भगवान की व्यवहार की लीला प्रकट हुई लेकिन व्यवहार की लीला नित्य लीला से ही बाहर आती है तो ये ब्रजवासी जितने थे ब्रज के गाय, गोप, ग्वाल, बाल, पशु पक्षी ये सब ठाकुर जी की नित्य लीला के परिकर और ये ठाकुर जी की लीला के काल में के लीला के अंग के रूप में पात्र के रूप में प्रकट हुए थे और जब ठाकुर जी की लीला स्मरण हो गई तो सबके सब, सब पुनः ठाकुर जी की लीला में विराजमान हो गए इसलिए ये सब कहीं गए नहीं सब यहीं है सब यही है क्योंकि अब ब्रजमंडल भगवान का नित्य लीला धाम है और यहां ठाकुर जी नित्य विराजते हैं राधा रानी के साथ ब्रज गोपियों के साथ इसलिए ब्रज की प्रत्येक लीला नित्य लीला है प्रतिदिन रास है प्रतिदिन गोचारण है और प्रतिदिन माखन चोरी प्रतिदिन रास है नित्य रास है अब प्रतिदिन गोचारण है अब प्रतिदिन माखन चोरी है कोई ऐसी मिला नहीं है जो नित्य ना हो रही हो हम उधर कलकत्ता तरफ जाते थे तो वहां के लोग बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण भक्ति के पद सुनाते एक मुस्लिम भक्त हुए हैं नजरूल। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था ज्यादा पुरानी बात नहीं, मुश्किल से 100 साल पुरानी बात नजर अंग्रेजी शासन में पैदा हुए थे और जब उनको एक भागवत जी की कथा सुनी और श्री कृष्ण की दर्शन की व्याकुलता उनको जगी और वे व्याकुलता में पागल हो गए पागल आदमी कहीं से कहीं चले जाते ना ऐसी रेल में बैठ के वो ब्रिज में आ गए और यहां आकर उन्हें साक्षात भगवान का दर्शन किया तो उन्होंने बंगला में कई भजन श्री कृष्ण की लीला के लिखे हमको याद नहीं है लेकिन हैं बड़े प्यारे एक पंक्ति उसकी कह रहे हैं श्री नजरुल कह रहे हैं अजो जाहार कदम तले बाजे सांझ से काले आजोजार कद कले बिलू बाजे सांझ सकाले जे नित्य लीला करे आमार मदन मोहन जे नित्य लीला नित्य लीला को रे आमा मदन आज, आज भी जहां कदम वृक्ष के नीचे आज वो जहा कदम चले वेणु बाजे सांझ सकाले आज भी सवेरे शाम बंसी बसती है और जेथा नित्य लीला को रे अमा मदन था नित्य लीला करे परे अमार मदनो आज भी मदन मोहन नित्य लीला का लेकिन हे बचनाव हे परीक्षित उस नित्य लीला में प्रवेश बिना व्यवहार की लीला के नहीं होता इसलिए पुराणों में जो लीलाएं हैं इनके श्रवण के बिना भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होता कैसे होगा पुलिस के लिए ब्रज की सेवा करो ब्रज के कुंड ब्रज की लता पता कुंडा के वृक्ष इनकी सेवा देखिए एक विशेष बात है इस प्रकरण में धाम की सेवा करने से धाम की कृपा प्राप्त होती बात हमने विश्वनाथ जी से कही थी विश्वनाथ जी भी यही के हैं क्या यहाँ के नहीं यहीं के। तो जी से हमने यही बात कही कि आप लोगों के मन में ठाकुर जी ने ब्रज से की सेवा करा रहे हैं वस्तुतः तो ये व्रज की सेवा यह व्रज की कृपा प्राप्ति का एक साधन है महर्षि शांडल्य ने कहा हैजृनाव हे, हे परीक्षित ब्रज के कुंड सरोवर वृक्ष लता पता इनकी सेवा करो इससे तुम्हें भगवान की लीला का अनुभव प्राप्त होगा और धाम की कृपा प्राप्त होगी ये शांडल जी के वचन तो फिर बज्रनाथ जी ने शांडली जी के निर्देश में गर्गाचार्य जी के निर्देश में पुनः ब्रज में विलुप्त तो तीर्थों की स्थापना की है गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायाम महावने नंदिग्रामो कार्या स्थित स्वया गोवर्धन दीर्घपुर जिसको दीघ कहते हैं जिस डीघ के निकट हमारे ठाकुर जी की गौशाला है संतों के भगवान के संकल्प से स्थापित हुई है श्री ब्रज कामद सुर बन भगवान की नित्य गोचारण स्थली आज भी ठाकुर जी वहां गैया चराते हैं आप वहां जाएंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि निश्चित जी गैया चारों ओर से पर्वत श्रृंखला है और बीच में जगह है और चारों ओर से पहाड़ हरा भरा है अभी आपको और कहीं कश्मीर फश्मीर जाने की जरूरत नहीं है अब वही चले जाइए इतनी हरियाली है चारों ओर से और जब गायें उतरती हैं, चढ़ती हैं पहाड़ पर तो लगता है इनके पीछे जरूर ठाकुर जी गई है ऐसी सुंदर झाँकी हम कहते यदि आप वर्षा काल में ब्रिज में आएं, तो एक बार ब्रज गो अभयारण्य ब्रज कामतराभिवन जिसको पुराणों में कहा गया है वहां आकर आप गोमाता का दर्शन अवश्य करेंगे आपको लगेगा कि हमारी इस बार की ब्रिज यात्रा सफल हुई वहां जाने के इतना सुंदर स्थल है तो दीर्घपुर डीग ये ये सब काम बन, कोशी, ये सब कामवन क्षेत्र आ गोवर्धने दीर्घपुर महावन और नंदगांव और बरसाना इनकी स्थापना उन्होंने की है और यही अपने राज्य का विस्तार किया है ब्रिज की सेवा की है परीक्षित जी भी उनकी व्यवस्था बनाने के लिए उनके साथ थे इसी बीच की बात है एक दिन भगवान श्री कृष्ण की रानी पटरानियों ने महारानी जो 16,100 हजार एक थी उन्होंने देखा वो सब उनके साथ ही चली आई थी ब्रज में। उन्होंने देखा कि श्री यमुना जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान श्री कृष्ण तो अपने नित्य धाम में चले गए और यमुना जी को भगवान के बियोग की पीड़ा नहीं है क्या बात है तो भगवान की पत्नियों ने पूछा श्री कृष्ण पत्नी पूछू यथा वयम कृष्ण पत्न तथा शोभने वरम वयम विरह दुखारे यमुना जी जैसे आप श्री कृष्ण की चौथी पट्टरानी हैं ऐसे ही हम सब श्री कृष्ण की है। हम आप सब एक ही हैं, फिर आपको भगवान के वियोग का अनुभव नहीं हो रहा है और हम भगवान के वियोग में व्याकुल हो रही हैं, इसका क्या कारण है यमुना जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया यमुना जी ने कहा कालिंग म से कृष्णस ध्रुमात्मा स्का तस्याह दास्य प्रभावेन विरहोस्म संस्म आत्मा में रमण करने वाले आत्माराम राम श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है राधा रानी के साथ निरंतर रमण करने के कारण श्री कृष्ण को आत्माराम कहते हैं उन श्री कृष्ण की आत्मा जो राधा रानी है यमुना जी कह रही हैं, मैंने उन राधा रानी की सखी भाव को दासी भाव को किंकरी भाव को स्वीकार कर लिया है मैं राधा रानी की दासी बन गई हूं इसलिए मुझे कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं होता क्योंकि कृष्ण छोड़कर कहीं जाते नहीं है रास है। करते हैं नित्य लीला करते हैं तो यमुना जी ने कहा हमारा तो नित्य लीला में प्रवेश है हम तो रोज ठाकुर जी से मिलते हैं हम तो उनकी सेवा करते हैं तो हमको वियोग कहाँ से होगा अब तो भगवान की सोलह हजार एक सौ रानियों ने यमुना जी के चरण पकड़ लिए और कहा यमुना जी अब तो आप कृपा करके हमें भी नित्य लीला की प्राप्ति कराइए यमुना जी नित्य लीला प्राप्त कराने वाली है हमारे मलुकपीठ में तो प्राचीन प्रधान मंदिर ही यमुना जी का है मलुकपीठ के स्थान है यमुना मंदिर करीब साढ़े चार सौ वर्ष प्राचीन यमुना जी का स्थल, वहीं से यमुना जी का जल प्रवाह चलता था और पुराना मंदिर बहुत जीर्ण हो गया था अब यमुना जी भव्य महल में विराज रही हैं इस समय कभी आप आएं तो यमुना मंदिर का दर्शन करें आपने तो किया ही है दर्शन ऐसा दिव्य स्वरूप है यमुना जी का श्याम वर्ण है यमुना जी का ऐसा महात्म्य है राम जी यमुना जी का ऐसा महात्म्य है शिवल्लभाचार्य महाप्रभु घोषणा कर रहे हैं प्रियो भवत सेवना तव हरे यथा गोपी का हे यमुना जी तुम्हारे सेवन से जीव श्री कृष्ण को इतना प्रिय हो जाता है जैसे गोपियां यदि आप गोपियों के समान श्री कृष्ण के प्रेम पात्र बनना चाहते हो तो यमुना जी की उपासना यमुना जी की बड़ी भारी महिमा है यमुना जी जल नहीं है ये तो दुर्भाग्य है आज के लोगों ने यमुना जी के जल को प्रदूषित कर दिया यमुना जी जल नहीं है युगल का उछलित प्रेम ही श्री यमुना जी है बहता हुआ प्रेम श्री यमुना जी है यमुना जी की ऐसी सामर्थ्य है कि किसी सामान्य से सामान्य जीव के लिए यमुना जी ठाकुर जी से ये कह दे कि प्रभु आज आपको इस जीव को स्वीकार करना है रास में इसको गोपी स्वरूप प्रदान करके इसको स्वीकार करना है तो ठाकुर जी की हिम्मत नहीं जो कह दें कि नहीं ये लायक नहीं है यमुना जी ने कह दिया फिर लायक नहीं ये हो नहीं सकता फिर ठाकुर जी को सेवा में स्वीकार करना पड़ेगा एक आपको कथा सुनाने इस प्रकार की आप पहले कहेंगे हमने पहली बार सुनी है सबके बीच में कहने योग्य नहीं है पर फिर, फिर भी हम कह देते हैं क्योंकि हमारे वृज के निकुंज रस की जो लीलाएं हैं वो वृंदावन में विशिष्ट संतों के मध्य ही कही जाती हैं सबके बीच में कहने की बात नहीं पर यह तो मिथिला है ये तो किशोरी जी की ही भूमि है यहाँ किशोरी जी प्रगट भई हों इससे उत्कृष्ट भूमि रसभूमि और क्या हो एक महात्मा कहते थे, थे मिथिला मत को मिठिला को हर चीज मीठी है यहाँ की मिथिला बहुत मीठी है भूमि रसमयी भूमि है प्रेममयी भूमि है। अरे इससे बड़ा और प्रमाण क्या होगा यहाँ की भूमि में श्री प्रेम्षु जी महाराज जैसे महापुरुष इससे बड़ी बात क्या हो हम कहते सारी धरती पर ऐसी धरती नहीं आप लोगों सारे धरती पर हा कहीं धरती से किशोरी जी प्रकट होती हूं बताओ है कहीं हल चलाते हुए किशोरी जी प्रकट हो गई ऐसी धरती तो मिथिला की ही है ऐसी धरती कहीं इतनी उपजाऊ होगी कहीं जहां से श्रीजी प्रकट होती हो उससे ज्यादा उपजाऊ और क्या होगा ऐसी हरिश् तो हमारे वृंदावन के एक निकुंज रस की लीला बड़ी प्यारी लीला एक दिन की बात है निवृत्त निकुंज में कुंज के कई भेद एक कुंज लीला जहां सभी सखियों का ठाकुर जी श्री जी के साथ रसास्वादन है कुंज लीला जहां प्रधान सखियों के साथ रसास्वादन है वो निकुंज लीला और निवृत्त निकुंज अष्ट सखी भी नहीं है केवल श्यामा श्याम हैं, उस कुंज की लीला को कहते हैं निवृत्त निकुंज की लीला यहां केवल युगल हैं और ललिता विशाखा भी कुंज के बाहर खड़ी होकर के और युगल के रसमय वार्तालाप का श्रवण कर रहे एक दिन की बात है निवृत निकुंज में कुसुम सेज पर पौे हुए युगल श्यामा श्याम विराजे हुए युगल श्यामा श्याम उनमें श्री किशोरी जी ने एक नई मनुहार की एक नया मनोरथ अपने प्रीतम के निकट रखा हे प्यारे मैं बार बार आपको प्रसन्न करने के लिए मान लीला करती हूँ रूस जाती हूँ और आप मेरे चरणों में पढ़ कर मुझे मनाते हैं यद्यपि मैं ये जो कुछ करती हूँ आपकी खुशी के लिए करती हूं अपने को सुखी करने के लिए आपको सुखी करने के लिए करती हूं हमारे मन में भी होता कि कभी आप भी रूस जाएं और मैं आपको मनाऊ ठाकुर जी हंसने लगे बोले श्यामा देखो ऐसा है आप बार बार मान करो और मैं आपके चरण में पढ़ के आपको मनाऊं या मैं तो शोभा बनी रहेगी और मैं ही मान कर जाऊंगा आप मुझको मना तो ये सहन नहीं यासों ये हट मत करो होशोरी जी तो हट कर लिया नहीं आज आपको मान करना पड़ेगा आप मान करो मैं मनाऊंगी ठाकुर जी बोले कहीं मेरा मान लंबा मान हो गया आप नहीं मना पाई तो वैसा हो ही नहीं सकता है। आप इतनी बार हमको मना चुके हैं तो क्या मैं एक बार भी आपको नक मैं एक बार आपको नरूर मना, मैं जरूर मना क्यों नाकुर जी बहुत मने किए कि तुम आग्रह मत करो लेकिन श्री जी बोले नहीं नहीं मेरी प्रसन्नता के तय आपको आज मान लीला करनी पड़ेगी ठाकुर हाँ जी सहसा मान में चले मुख मोड़ कैसे बैठे श्री जी मनावे फिर इधर हो जाए फिर उधर हो जाए देखे नहीं बोले नहीं नेत्र ही नहीं उठा नीचे नेत्र अब श्री जी बिचारी बड़ी बुरी अपने प्रियतम का ऐसा मुख कमल तो कभी देखा नहीं था व्याकुल हो गई अरे मैंने बड़ी गलती कर दी पीछे पड़ रही थी आप रूस जाओ रूस जाओ, जाओ तो मुझे सहन नहीं हो रहा है अब इनके रूस जाने पर तो सारे वृंदावन में ही रस सूख जाएगा रास बिहारी तो यही है यही नाराज हो जाएंगे तो रास कैसे होगा राहाकार तो मच गया श्री जी ने बहुत उपाय तो कर लिए जब ठाकुर जी नहीं मने तब श्री जी कुंज से बाहर आए श्री जी को व्याकुल देख के ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी आदि सखियों ने पूछा कि जय जय स्वामी जी क्या हुआ बोले आज तो प्यारे इतनो मान कर गए कि मने ही न आए रहे कहा कि हो जाए तो चलो हम मनाएं सब सखियन ने मना पर सखी भी मनाते मनाते थक गई ठाकुर जी मने देखो आप अपने मन में पक्का कर लो कि हमको मनना है ही नहीं आप अपने मन में पक्का कर लीजिए कि चाहे जो कुछ हो जाए हमको मनना नहीं है तो आप मनोगे बोलो आप चाहोगे तब ना मनोगे नहीं कैसे मनोगे ठाकुर जी तो एकदम कर रहे हो थोड़े हमें ना मन लो अब श्री जी मनाते मनाते थक गई सखिया भी थक गई ठाकुर जी मने नहीं तब सखियों ने कहा कोई बात नहीं सखाओं से तो मनेंगे सब एकांत में होगी सखियों ने ग्वाल बालों से कहा तुम्हारे सखा अब तुम इनके बिना गैया कैसे चराओ इनको मनाओ मुदमंगल सुगल श्री दामा तोक आदि, आदि सब सखाओं ने मनाया ठाकुर जी मनेंगे वो भी निराश होकर चले महाराज कोई बाकी नहीं बचा श्री ठाकुर जी को ठाकुर जी मनेंगे हाँ, हा हा कार मच गया अब क्या हो अब श्री जी के मन में आया कि सबसे मनाने को तो हमने कहा है पर जी से नहीं नहीं कहा, कहा, हम लोग का पूजन करें, जी भी तो हमारी है। तो हमारी सखी सखी है, को हमने नहीं ने अपने कर कमल से श्री यमुना जी का पूजन किया चूनर उड़ाई है दूध धार चढ़ाई है रोली और सौभाग्य द्रव्य अर्पित किए हैं यमुना जी ने प्रकट होकर पूजा ग्रहण की है और कहा कि श्यामा आप सब सखिन के साथ तो तो बहुत व्याकुल तो हैं तो कहा बात है बोले आज तो प्यारे ऐसे रूस गए कि रहे कहा हो जाए आप लोगों को कोई अड़चन तो नहीं होती भाषा के शब्द तो समझने में अच्छा तक तो नहीं हम खड़ी बोली में ही बोल तो श्री यमुना जी ने कही कि तब तो अब आप लोग निश्चिंत है जाओ मैं मनाई लूगी अपने प्यारे, प्यारे, प्यारे, प्यारे, प्यारे कैसे मनाएंगे हम लोगों ने तो सारे उपाय कर लिए बोले तुमने तो उपाय कर लिए अब हमारा उपाय तो भी बाकी है हमें उपाय ही बताए देंगे या बैठ जाओ और जैसे ठाकुर जी खिलखिलाए के हंस परे मान छोड़ दे तुम सबरी तो आ जाइयो पास में बोले ठीक है तो श्री यमुना जी को श्री अंग को जो वर्ण है साक्षात ठाकुर जी के जैसो श्याम वर्ण या यामुना जी को कालिंदी कहे हैं तो श्री यमुना जी को रंग रूप बिल्कुल जी के जैसो यमुना जी ने श्री कृष्ण को स्वरूप धारण किया मोर मुकुट लकुट कारी कामर बंसी वंशी नक्शार श्याम सुंदर को ओ विशाल करणांत सुदीर्घनेत्र उन्नत नाशिका लाल लाल अधर सुंदर जीवक लटक मटक चटक चाल चलती हुई श्री यमुना जी ठाकुर श्याम सुंदर के स्वरूप में यमुना जी आई हाथ में कमल के पुष्प है छड़ी है आपने देखा हो यमुना जी का पुराना फोटो बिल्कुल ठाकुर जी के जैसा मुकुट देखा कभी एक हाथ में माला लिए हुए एक कमल के पुष्प हाथ में लिए हुए हैं बल्लभ कुल में उस चित्र का बहुत ज्यादा प्रचलन है। एक हाथ में माला लिए हैं, कमल पुष्प की कमल हाथ में लिए हैं और बिल्कुल चटक मटक चाल चलते हुए यमुना जी यमुना जी ठाकुर जी का स्वरूप धारण करके आए अब इतनी सुंदर श्री यमुना जी के उनके नूपुरों की झनकार कटकिंकणी का संजन सुनकर ठाकुर जी ने कनखी से थोड़े से ऐसे नेत्र करके देखा कि ये कौन किसकी चमचम की आवाज आ रही? देखा तो रे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो मान किए बैठा हूं और या में दूसरों से हमदर कहां प्रकट रह गए एक के रहते भाई मेरो जैसो तो या ब्रह्मांड में मैं ही हूं आप सरस खोजो कहा जाय में आई मेरो जैसो तो मैं ही हूं पर मेरो जैसो ये दूसरों श्याम सुंदर या ब्रज में कहा थे कहा अब ठाकुर जी भूल गए कि मैं मान में उस रूप का दर्शन करके मुस्कुराने लगे और बोले आओ प्यारे श्याम सुंदर मैं तो अब तक गुमान में बड़ो फूलो हो कि मेरे जैसो या ब्रज में या त्रुवन में मैं ही हूं पर मोते हु अधिक सुंदर श्याम सुंदर तुम कहां हाँ करू हूं यमुना जी दर्शन करने लगी जी भूल गए कि यू नहीं पहचान पाई यमुना जी ये साक्षात श्री कृष्ण है अब ठाकुर जी का मान छूट गया और ठाकुर जी मधुर वार्तालाप करके यमुना जी से मिलने के लिए आगे बढ़े मुना जी ने इशारा कर दिया आ जाओ सब सखियां दौड़ के आ गई अब सब श्री जी केमुना जी का तो हो गया। और ठाकुर जी ने आलिंगन किया तो आलिंगन से पता चल गया ये श्याम सुंदर नहीं है ये तो श्याम सुंदरी हैं बोलो बोला वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की इसलिए बल्लभ कुल में श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी इसका मतलब यमुना जी ही श्याम सुंदर है श्री कृष्ण है श्यामा श्याम ने और समस्त सखियों ने यमुना जी ने जो श्री कृष्ण रूप धारण किया है उस स्वरूप का पूजन किया है और यमुना जी को प्रसन्न होकर वर दिया है श्रीजी ने ठाकुर जी ने कि तुमने हम रूसे को मनाकर कर वृंदावन में पुनः रास रस को प्रकट किया है इसलिए हे यमुना जी हम युगल सरकार प्रसन्न होकर आपको पुरस्कृत कर रहे हैं आपको यह वरदान प्रदान कर रहे हैं कि जिस किसी अपात्र कुपात्र जीव पर भी तुम्हारी कृपा हो जाएगी उस जीव के गुण दोष का विचार किए बिना मैं उसे अपने निकुंज में गोपी भाव से सहचली भाव से स्वीकार कर लूंगा आशीर्वाद है इसलिए यमुना जी की कृपा के बिना जीव भगवत सेवा में पहुंचता नहीं हमारे ब्रिज में यमुना जी और हमारी श्री अयोध्या जी में सरयू जी दिव्य भार मम पुरी सुधा कैसे कहते किसी रसिक भक्त की वाणी से से कथा सुन। कथा सुनो सुनो भगवान पत्नियों ने कहा तो हैं बद्रीनाथ में कैसे आएंगे कहते बद्रीनाथ में तो है ही हैं ब्रज में कुसुम सरोवर की लता पता के रूप में उद्धव जी विराजमान हैं कीर्तन करो उद्धव जी प्रकट बोले क्यों उद्धव जी संकीर्तन के आचार्य जैसे ही संकीर्तन हुआ गिरिराज जी की शिलाएं प्रेम में पिघलकर बहने लगी और वहां से जो रस धारा प्रकट हुई उसी का नाम है उद्धव कुंड और वहीं से उद्धव जी का प्राकट्य हो गया बोलो श्री उद्धव जी महाराज घी जय उद्धव जी ने कहा हम कथा सुनाएंगे भागवत जी की सबका भगवान की लीला में प्रवेश हो जाएगा उद्धव जी ने एक महीने में कथा सुनाई सुखदेव जी ने तो सप्ताह कथा सुनाई उद्धव जी ने कितने दिन में सुनाई मासिक कथा उद्धव जी ने सुनाई और, और एक बड़े आश्चर्य की बात आप सुनिए उस कथा में परीक्षित जी भी थे इसलिए परीक्षित जी कुछ भागवत की कथा पहले सुन चुके हैं सुखदेव जी से द्वारा सुनिए उन्होंने पर पूरी कथा नहीं सुन पाए हम समझते हैं कि एक महीने में कम से कम एक सप्ताह तो परीक्षित जी कथा में रहे एक महीने की कथा थी एक सप्ताह तक तो उन्होंने सुनी और एक सप्ताह के बाद हसनापुर से सूचना आई महाराज आपको बहुत समय इस क्षेत्र में हो गया है आपके बिना प्रजा दुखी है कुछ अराजकता फैल रही है आप पधारें। श्री उद्धव जी के समक्ष परीक्षित बहुत व्याकुल हो गए पर उद्धव जी ने कहा राजर्षि तुम्हारी कथा प्रीति को देखकर हम प्रसन्न हैं अभी तुम राजा के पद पर, पर विराजमान हो राजा को जितना समय मिल जाए उतना उसे सत्संग करना चाहिए बाकी उसका प्रधान कर्तव्य है प्रजा का पोषण प्रजा का पालन प्रजा की रक्षा इसलिए जाओ कलिन गहरा उपद्रव मचाने लग गया है उस पर शासन करो बोले महाराज हम कथा के बीच से जा रहे हैं कथा के बीच से जाना पड़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई दूसरा नहीं हमको फिर कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी वाह बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने कहा कि देखो तुमको कथा सुनने को मिलेगी उद्धव जी ने वर दिया जा नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि ही श्रीमद भागवतम तुभ्यम श्रावेश नंदनंदन श्री सुखदेव जी नंद नंदन श्री कृष्ण ही सुखदेव के रूप से प्रकट होकर तुम्हें कथा सुनाएंगे तुम निश्चिंत हो तो उद्धव जी के आशीर्वाद से ही सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया और तुम्हें श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति होगी ये वर दिया है उद्धव जी की कथा से समस्त भगवान की रानियों का बज्रनाथ जी के सहित भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हुआ उनके पुत्र सुबाह हुए हैं बज्रनाथ जी के जो राजा बने हैं जिन्होंने आगे चलकर गर्ग संगीता का श्रवण गर्गाचार्य जी के मुख से किया है गर्ग संगीता भी श्रवण करने योग्य ग्रंथ है बड़ा अद्भुत ग्रंथ है हरिशरणम गर्ग संहिता का भी कुछ भाग पर प्रवचन दो बार प्रवचन तो हमारा हो चुका है दो तीन बार हो चुका है लेकिन अभी ग्रंथ पूरा नहीं हुआ बहुत विराट ग्रंथ है गर्ग संहिता भी नारायण इस स्कंद पुराणोत्त महात्म का हल ये विशेष बात ये है कि भगवान की लीला में प्रवेश कैसे भगवान की लीला में प्रवेश भगवान की लीला कथा श्रवण के बिना भगवान की लीला में प्रवेश संभव नहीं भगवान की लीला में प्रवेश तब होगा जब किसी भगवत भक्त प्रेमी महापुरुष की वाणी से आप भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करें मंगलमय चरित्रों का श्रवण करते भगवान की लीला में प्रवेश प्रमाण है उद्धव जी की कथा सुनकर सबका भगवान की लीला में प्रवेश हुआ इस दुख में संसार चक्र से छूटकर भगवान की नित्य लीला में प्रवेश पाना चाहते हो तो भगवान की कथा श्रमण करनी चाहिए ये पहली चार अध्याय वाली कथा हुआ ये कथा जब हम कहीं कहते हैं तो लोग कहते हैं महाराज झुंधुकारी वाली कथा तो खूब सुनी पर यह कथा पहली बार सुन रहे हैं पर ये ये भी भागवत महात्म है अब तो अन्य लोग भी कहने लग गए हैं हम सभी वक्ताओं को प्रेरणा करते हैं इस कथा को जरूर कहा करो अब तो वृंदावन में अनेक वक्ता कहने लगे हैं ये स्कंद पुराण तो श्री भागवत महात्मा दूसरा छः अध्याय में पद्म पुराण महात्मा है उसको विस्तार से हम नहीं कहेंगे क्योंकि आपको वो कथा सब पता है बहुत प्रसिद्ध चरित्र है और उसमें सार ये है कि जीते जी कोई कथा न सुने कोई भयंकर पाप कर्म करके अधोगति को प्राप्त हो जाए धुंधकारी जैसा भूत बन जाए और भूत प्रेत की उनमें पड़े हुए धुंधकारी जैसे किसी अधम पापिष्ट जीव को भी किसी महात्मा गोकर्ण की वाणी से कथा सुनने को मिल जाए तो वो भी गोलोक की प्राप्ति का अधिकारी हो गया पर ये सुन के आप लोग ये मत सोच लेना की अब तो ठीक है मरे पीछे भूत बन के कथा सुन लेंगे अब जीते जी कथा क्यों सुने अब पता नहीं किसी कथा कराई न कराई फिर गोकर्ण जी के जैसा वक्ता मिला कि न मिला इसलिए ये आशा मत करो कि भूत बन के कथा सुनेंगे ऐसा कर लो कि फिर भूत न बनना पड़े आपको ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति हो जाए जीते जी कथा सुन लोगे तो भूत नहीं बनना पड़ेगा श्री वृंदावन बिहारी तो श्री ठाकुर जी की बड़ी अद्भुत लीला है एक, एक समय की बात, बात है सच्चिदानंद विश्वत्पत्तिपत्र विनाशा श्रीकृष्ण्रजंत मनुपेत कृत्यन्दी पा नो विरह बात है देवर्षि नारद जी धरती पर विचरण करते हुए अनेक तीर्थों में गए लेकिन सर्वत्र उन्होंने भयंकर कली के धर्म का प्रभाव देखा उन्हें लगा कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगत कलयुग की आग में सब जलकर खाक हो गए गबड़ा गए नारद जी भगवान के गए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ इतने जल्दी समय बदल गया चलें वृंदावन चलें, क्योंकि भगवान की लीला है, जैसे ही वृंदावन आए वृंदावन आते ही आहा। बड़ी शांति मिली नार फिर हमारे मोहल्ले में आए बंसीगढ़ उद्धव गोपी उद्योगवाद भी वहीं हुआ और भक्ति महारानी का नार जी का संवाद भी वहीं हुआ इसलिए कोई सामान्य इसलिए तो ठाकुर जी ने वहाँ महाराज किया वहीं बंसी भट्ट है वही गोपीश्वर महादेव हैं प्राचीन वृंदावन का क्षेत्र वही है गोविंद जी उसी क्षेत्र में गोपीनाथ जी उसी क्षेत्र में राधा रमन जी उसी क्षेत्र में और इधर छठी करा कौन तरफ तो ऐसा हो गया महाराज वृंदावन कि आपको सुला करके किसी गाड़ी में ले जाया जाए और बताया न जाए कि आप कहाँ आ गए हो अकस्मा आपको गाड़ी से उतार के वहाँ जो आज नई कॉलोनी बनी वहाँ खड़ा कर दिया जाए तो आप सोचेंगे कि हम बंबई में आ गए कि कलकत्ता में कलकत्ता में तो खैर उतने बढ़िया मकान नहीं है कम है बंबई में आ गए कि दिल्ली में आ गए हम किस शहर में आ गए ऐसे लगेगा आपको ऐसी इमारतें ऐसी तड़क बड़क। हमारे क्षेत्र में भी प्राचीन बंदा और वो दिव्यता भी है भजन के लिए ये क्षेत्र के परमाणु आज भी बहुत श्रेष्ठ है आप केवल प्रातः काल जी के क्षेत्र में विचरण कीजिए आपको लगेगा कि हाँ आज भी यहां बहुत ही दिव्यता नारद जी ने वहां करके देखा कि एक देवी रत्न सिंहासन पर विराजमान है और बहुत सी देवियां उसकी सेवा में उपस्थित हैं और सामने दो वृद्ध बिल्कुल अर्ध चेतना की अवस्था में पड़े हुए हैं ऊर्ध श्वास ले रहे हैं अंतिम श्वास ले रहे हैं। वह देवी रो रही है ने सोचा कोई लौकिक घटना होगी आगे बढ़ने लगे उस देवी ने कहा नारी जी रुक जाओ भो भो साधो तिष्ठ मत चिंता मत मुखनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा परम आप हमारी चिंता दूर करें आपका दर्शन सारे पापों को नष्ट करने वाला है आप कौन है क्यों रो रही नारी ने पूछा उस देवी ने कहा अहम भक्ति मेरा नाम भक्ति है और वैराग्य है कर्नाटक में, में मेरा विस्तार हुआ कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा विस्तार हुआ लेकिन गुजरात में आकर मैं बूढ़ी हो गई फिर वृंदावन आई वृंदावन का स्पर्श करके फिर मैं दिव्य रूप वाली हो गई लेकिन यहाँ मेरी पीड़ा है मैं युवती हो गई और मेरे पुत्र तो एकदम मूर्छित होकर पड़े हैं। ऐसा लोक में घटित होता कि मैया बड़ी बूढ़ी और बालक युवान ये तो उचित है अब मैया तो सोलह साल की जैसी देखने में हो और लड़के हों सौ सवा सौ साल के देखने में एकदम पड़े हों सूखे काठ की तरह तो ये तो लोक विरुद्ध भी है अपने पुत्रों के दुख से दुखी हो करके मैं इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम मया ये जगह छोड़ के मैं प्रदेश जाना चाहती हूं नारजे ने नहीं वृंदावन छोड़ के मत जाना वृंदावन आपके कारण ही तो वृंदावन की गरिमा महिमा है आप चली जाओगे तो वृंदावन की क्या महिमा रह रहे जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े वेद-वेदांत और पुराणों के गीता के पाठ पाठ किए, किए, गीता लेकिन ज्ञान वैरागी की दूर नहीं हुई अंत में आकाशवाणी हुई नारद जी तुम इसके लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करो संत तुम्हें सत्कर्म का स्वरूप बताएंगे और नारजी अनेक संतों से पूछने गए जब कोई उत्तर न दे सका तो नारद जी बद्रिकाश्रम आए तब करके समाधान खोजेंगे उसी समय सनकादिक भगवान का दर्शन हो गया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चार विषयों का दर्शन हुआ और उन महात्माओं ने कहा कि नारद जी तुम चिंता मत करो दो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा जी के साथ वे चारों ऋषि में आए और ये कथा भी शुभ तीर्थ में ही हुई देवर्षि नारी महाराज श्रोता है अर्षने में भ्रगु, भ्रगु अंगिरा परशुराम जी उत इंद्र प्रमद गृत समीवान रवि गौतम आदि हजारों संत वहा उपस्थित हुए वेद पुराण इतिहास मूर्तिमान होकर उपस्थित हुए महाराज लिखा है सारे तीर्थ वहां आए इसलिए कथा को सबसे बड़ा तीर्थ कहा जाता है इस भारतवर्ष में इतने तीर्थ हैं कि आप सतुआ बांध के घूमो कि हम सब तीर्थों में जाके स्नान करके आए या दर्शन करके आए संभव है क्या ऐसा संभव हम, हम सैकड़ों साल तक करते रहो तो शायद संभव नहीं कोई ना तो कोई तीर्थ तो छूट ही जाएगा इतने तीर्थ हैं और आपकी शक्ति तो सीमित है कहां तक जाएंगे कुछ ऐसे स्थलों में तीर्थ हैं जहां मनुष्य जा ही नहीं सकता वहां कैसे जाएंगे सर्वथा आगम क्षेत्र हैं हम बूढ़े केदार गए कथा थी तो वहां एक जगह पहाड़ से लोगों ने वहां के लोगों ने जगह दिखाई बोले महाराज ये जो सामने पहाड़ दिखाई पड़ रहे हिमालय क्षेत्र था। बोले इसके भीतर आज भी कोई भेड़ बकरी गाय अथवा कोई मनुष्य भीतर चला जाता है भीतर तो लौट कर नहीं इसलिए बोले महाराज मनुष्य से ज्यादा ज्ञानवान ये पशु ने ये उस क्षेत्र में चरते हुए सब जाते लेकिन वहां से पीछे हट जाएंगे आप डंडा मारो तो आगे नहीं जाएंगे और धोखे से मनुष्य चला गया लौट के नहीं आएगा क्यों बोले तो यहाँ से देवभूमि दिखाई पड़ रही है यहाँ भी तीर्थ हैं। भगवान शिव पार्वती के साथ यहाँ विलास करते हैं ये भी तीर्थ है लेकिन यहाँ मनुष्य की गति नहीं तो ऐसे तमाम तीर्थ है जहां मनुष्य जा ही नहीं सकता आप कैसे जाएगा पर भगवान की कथा इतना बड़ा तीर्थ है कि रुपया खर्च नहीं होगा यात्रा का श्रम करना नहीं पड़ेगा कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा और केदारनाथ जैसी त्रासदी झेलनी नहीं पड़ेगी केवल कथा मंडप में आकर बैठ जाओ सारे ब्रह्मांड के तीर्थों में स्नान का फल कथा मंडप में आकर बैठने से सर्वाणी तीर्था वसन त्राचितोदार कथा प्रसंगा जहाँ भगवान की कथा होती वहाँ सारे तीर्थ निवास करते हैं हरि हरि हरि हरि सुमेरण करो कथा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं सारे तीर्थ कथा में आ जाते डोंगरी जी महाराज कहते थे सारे तीर्थ कथा में आते हैं इसलिए कथा में जहां जिसे जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए लांग कर नहीं आना चाहिए आप तो समझ रहे हैं अमुख व्यक्ति व्यक्ति नहीं वो तीर्थ बैठा है उसके भीतर कोई न कोई तीर्थ आकर बैठ कर कथा सुनना है आपका पैर किसी श्रोता में लग गया तो तीर्थ का तिरस्कार हो गया किसी देवता का तिरस्कार हो गया आप किसी को लांग गए तो किसी तीर्थ का लंघन हो गया ये मर्यादा है। इसे कथा में कोई बड़ा और छोटा नहीं जिसको जहां जगह मिले आ गया वो आगे बैठो हम तो प्रायः विशिष्ट वाली पंक्ति का रस्सी वस्सी लोग बांध के रखते हैं ना हम तो हम हटवाई देते ये सब कुछ नहीं पीछे आओ फिर आगे आओ बैठो ठीक है कथा सुनी कथा में राजा रंग का भेद नहीं है कथा में किसी का भेद कथा के प्रेमी कथा श्रवण के अधिकारी जो हमें वो प्रेम से बैठकर के कथा सुने जहां जिसे जगह मिल जाए वहीं बैठकर भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करना चाहिए कथा महान तीर्थ है अभी तो केवल महात्म्य हो रहा था और इसी बीच भक्ति ही भगवती सुतौत तरुण श्री कृष्ण गोविंद हरे मु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी प्रकट हो गई महाराज भक्ति नृत्य करे तो आश्चर्य नहीं ज्ञान नृत्य कर रहा था और वैराग्य नृत्य कर रहा था ज्ञान नहीं नाचता वैराग्य भी नहीं नाचता पर भागवत की कथा से प्रेम से भक्ति से संपुटित तो होकर ज्ञान भी नाच उठता है और भक्ति और प्रेम से संपुटित तो होकर भागवती कथा से संपुटित तो होकर के वैराग्य भी नाच उठता है लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ इतनी भीड़ बीच में आने जाने का मार्ग भी नहीं है और ये महान भाव नाचने वाले कौन है दो युवक हैं और एक बड़ी सुंदरी देवी बीच में ये तीनों के तीनों नाच रही हैं कौन सनकादिक भगवान ने का चिंता मत करो ये कीर्तन में नाचने वाली भक्ति है और ये ज्ञान और वैराग्य है नारजी का काम तो पूरा हो गया भक्ति का कष्ट दूर करना था ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना था महाराज इसका तात्पर्य क्या है बिना कथा सुने ज्ञान भी बूढ़ा हो जाएगा बिना कथा सुने वैराग्य भी बूढ़ा हो जाएगा और बिना कथा सुने जब ज्ञान वैराग्य बूढ़ा हो जाएगा तो आपके हृदय में भले ही भक्ति बैठी रहे वो रोती रहेगी भक्ति नाचेगी तब जब कथा सुने रे ठाकुर जी से प्रार्थना करो हे नाथ और कुछ नहीं चाहिए बार बार वर्मा हर श्री देव रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्त ये कौन मांग रहा है हा रमेश जी आप भूल गए वो मांग रहे हैं बाबा गरीबनाथ जो धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं तजाने में तीन लोक बस्ती में बसा दे आप बसे बी जिन्होंने सबको बसा दिया खुद सुशान में जाकर बस गए अरे उनको क्या चाहिए जिन्होंने एक निर्धन कंगाल को कुबेर बना दिया उनको क्या चाहिए लेकिन ऐसे विश्वनाथ भोले भंडारी जो देख न सकत दीन कर जोड़े दीनहीन हाथ जोड़े किसी को देख नहीं सकते ऐसे उदार श्रोमणी श्री भोले बाबा भी भिक्षुक हैं क्या चाहिए राम जी के दरबार में राज्याभिषेक के बाद क्या चाहिए हे नाथ बार बार बार मानी नाराज मत हो न कि इतना बड़ा दाता आज मंगता बना हुआ है इसलिए हर सिदेवर्थ है हर्ष देव का भगवान पूछ सकते थे कि तुम तो सबको लुटाते हो हर निष्ठ फिर यहाँ मांगने के लिए क्यों आए हो बोले बार बार बर मांगी हूँ हर जैसी बात हम मांग रहे हैं ऐसा दूसरा मांगेगा तो आप प्रसन्न हो जाओगे इसलिए हर सिंह श्री रंग पद सरोज अनपाय भक्ति अनपायनी भक्ति चाहिए चरण कमलों में और सदा सत्संग जब तक जिए तब तक, तक, तक, तक आपकी कथा सुनने को मिलती ये भोले बाबा मांग कथा श्रवण करने पर आपका हृदय ही वृंदावन बन जाएगा और आपके हृदय वृंदावन में भक्ति ज्ञान वैराग्य उन्मत्त होकर नाचने लग जाएंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे चाहे जितना घोर कलिकाला आ जाए नाम जापक नामाश्रय नाम प्रेमी कथा रस रसिक उनके भीतर कलयुग को घुसने की हिम्मत नहीं। वहां तुम्हारे लिए सुरक्षित स्थान है। निरंतरम वैष्णव मान सानी सबके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य विराजमान हो गया जहां भक्ति है वहीं भगवान हैं सबके हृदय में सुंदर प्रकट हो गए सब आनंद में विहोर हो हो गए गए आदि सभी भागवत गण पार्षद वहां विराजमान ब्रह्मा जी सरस्वती जी के साथ आ गए शंकर जी पार्वती जी के साथ आ गए महाराज इंद्र इंद्राणी के साथ आ गए सब वहां आकर विराजमान हो गए जी ने पूछा महाराज हमारा काम तो पूरा हो गया भक्ति का कष्ट दूर हो गया पर किसी पापी का उद्धार भी होता रहे बोले महाराज धुंधकारी जैसा पापी जो बेस्याओ के हाथ से मरकर प्रेत बना और महात्मा गोकर्ण जी ने कृपा पूर्वक सूर्य नारायण की आज्ञा से कथा सुनाई पहले दिन की कथा में पहली गांठ दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ और आखरी सातवें दिन की कथा में सातवी गांठ क्रम से चटक गई और धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया और उसने कहा धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश नहीं तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा धन्य भागवत की कथा प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाली है और सप्ताह की कथा भी धन्य है जो भगवान के लोक की प्राप्ति करा है। हमारे वृंदावन से एक पंडित जी पंडित श्री व्यास नंदन जी पटना में आए पटना की ही बात एक वैश्य परिवार की बात है मा भयंकर प्रेत का उपद्रव था घर में प्रेत वाला बड़े बड़े उपाय कर लिए थक गए जब नहीं हुआ तो बोले भागवत जी का पाठ करा अच्छे पंडित है जी हैं बेचारे व्यास नंदन जी उन्होंने पाठ किया हमारे एक नामा राशि वाले पंडित जी राजेंद्र पंडित जी वो भी आए थे जब वगैरह में वो भी थोस और कथा नहीं थी केवल मूल पारायण था विधि सब कार्य हो रहा महाराज सच्ची घटना है कुछ वर्ष पुरानी हम समझते साल पुरानी घटना होगी चौथे दिन ही जो बांस जिसमें प्रेतात्मा का वाहन किया था चौथे दिन इतनी जोर के शब्द से वो फटा बांस कि जैसे कोई बम विस्फोट हो गया इतनी जोर का शब्द हुआ और वो नीचे से ऊपर तक उसके चार टुकड़े हो गए वो कलावा पंडित जी ने खूब लपोटा था कलावा भी टुकड़े टुकड़े हो गया और ऊपर से नीचे तक चार फांक हो गई बांस की जो पंडित जी बिचारे पाठ कर रहे थे उस विस्फोट की आवाज सुन के एक बार तो वो भी खाप उठे कि ये क्या देवी उपद्रव है।, है अकस्मात कहीं कोई आवाज हो तो घबराहट तो होगी और बाद में उन्होंने कहा भैया पाठ तो पूरा लो फिर कलावा से उन चार कलावास को, को गंगा जी में विसर्जित कर दिया आज तक वहां कोई बाधा नहीं।, नहीं उन व्यक्ति का लेकिन व्यास नंदन जी अभी भी यहां पूछ सकते भागवत जी का ठीक से मूल पारायण हो ठीक से कथा हो तो प्रेत बाधा नष्ट होती है इसमें कोई संदेह राजस्थान में एक जगह हमको एक महात्मा ले गई हमको पहले से बताया नहीं कि यहां क्या समस्या है और हम खाद चौक में थे वहां से हमको ले गए वहां गए तो वहां एक बहुत विशाल भटका वृक्ष था अभी भी है तो वहां बहुत पुरानी बात है 20 समझते हैं 15-20 साल हो गए होंगे तो बड़ा पेड़ था एक कमरा था दूर में उसमें तो जगह नहीं थी उसी पेड़ के नीचे हम लोगों का आसन था वही कथा थी गर्मी का समय था साथ वाले महात्मा बोले कि महाराज जी या बड़े धोखे में लाकर कर यहाँ पटक दिया अब यहाँ से भाग चलो यहाँ तो रहने की जगह तक नहीं है भोजन के ठिकाने भी नहीं है कोई तैयारी नहीं यहाँ क्या कथा होगी हमने कहा नहीं भाई जाने से महात्मा को कष्ट होगा तो भोले बाबा तो जीवन भर बट के नीचे बैठकर कथा कहते हैं हमारे लिए पहली बार ऐसा अवसर आया है तो हम क्यों छोड़ें कथा तो हो जाएगी कोई व्यवस्था होए ना होए तो पर वहीं बड़ी लपट चलती थी गर्मी का समय जून का महीना चेटा और उस बट ऊपर वो गिरते ऊपर और काट करके महाराज वो भी कई जगह घाव शरीर में अपने हाथ अपना बाटी बना लो चोखा बना लो खाओ और प्रेम से कथाओ तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ वो महात्मा भी नहीं बैठता था कथा में वो तो चला जाता है और हम जितने मूर्ति वृंदावन से गए थे वही थे हम कहने वाले वो सुनने वाले एक भी श्रोता नहीं था एक भी दूसरा आदमी तीसरे दिन एक पंडित जी आया उन्होंने कथा सुनी बाद में कथा के बाद मिले तो हमने उनको पूछा कि पंडित जी यहाँ बड़ा विचित्र क्षेत्र है कहीं भी कथा कहने जाओ तो लोग कथा सुनने आते हैं और यहाँ कैसा विचित्र क्षेत्र है एक आदमी कथा में नहीं है क्या बात है बोले महाराज जहां बैठ के आप कथा करो यहां भयंकर ब्रह्म राक्षस का उपद्रव है यहाँ दिन में कोई नहीं आ सकता पूरे क्षेत्र की जनता यहाँ कोई मनुष्य नहीं झाँकता दिन में भी इतना भयंकर उपद्रह है यहाँ आने वाला जिंदा नहीं रहता आप यहीं सोचो ना हम लोग तो यहीं सोचे हम लोगों को कहीं कुछ न दिखाई दिया न कुछ वहाँ ऐसा अनुभव वह हुआ तो बोले तब तो फिर ठीक है फिर हम गांव में जाके कहेंगे कि वहाँ कथा हो रही है कहीं कुछ नहीं आप लोग चलिए तीसरे चौथे दिन जब कोई था ही नहीं तो माइक की भी जरूरत नहीं थी आप चार पाँच लोग हम लोग बैठ कर चर्चा करें माइक की क्या जरूरत फिर तीसरे चौथे दिन माइक आ गया फिर लोग आने लग गए भीड़ हो गई खूब पर्याप्त कथा चल रही थी जिस दिन अंतिम दिन था नवयोगी संवाद चल रहा था और उस बट वृक्ष की एक इतनी मोटी डाल जिसको हम समझते हैं कि 200-250 लोग रस्सा बांध के भी उसको तोड़ना चाहें गिराना चाहें तो वो इतनी मोटी डाल गिरे नहीं मारा सैकड़ों लोग जिसको रस्सा बांध के तोड़ें और नटूटे ऐसी डाल जैसी साथ में दिन की बात है नवे संवाद चल रहा था बुरी जोर की आवाज करती से नीचे यहां के नीचे बैठे ये बगल वाली मोटी डाल बिल्कुल वहीं से नीचे ये तो ठाकुर जी की दया के आगे वाली कोई डाल नहीं गिरी नहीं तो तो सैकड़ों लोग मारे जाते बचते ही नहीं मारा जितना अकस्मात गिरता तमाम लोग मर जाते और जैसी वो डाल गिरी वो भगेश रेतीला इलाका और रेत उड़ गई मारा आंधी जैसी आ गया। और हमारे साथ वाले एक बार के खड़े हो गए कि ये क्या क्या संकट आ गया क्या पड़ी की आवाज़ एक बार तो हम भी कांप गए कि आखिर ये पंडित जी कह रहे थे ब्रह्मराग सस का उपद्रव पता नहीं क्या होगा फिर थोड़ी देर कीर्तन कराया शांत तो हुए फिर कथा पूरी हुई उसी रात को उस महात्मा को जो हमको ले गया था उसको अनुभव हुआ उस उस आत्मा ने उस महात्मा के सामने आकर के कहा मैं एक हजार वर्ष से इस भयंकर योनि को भोग मैं मुक्त तो होकर जा रहा हूं आज भी वह लालसोट के पास दोस, दोसा है ना दोसा, दोसा के पास लालसोट है लालसोट के पास आज भी चौंडिया चौंडियावास गांव के पास की बात। बात आज अब तो वहां मंदिर बन गया, गया। जंगल में मंगल भयंकर मुक्त हो हम कोई अपनी महिमा या किसी बात। ये दो घटना इसलिए हमने आपको सुनाई हैं। आप विश्वास करो भागवत की कथा से उद्धार निश्चित होता है इसमें कोई संदेह नहीं है जीते जी कथा सुनकर भजन का निश्चय कर ले तो वह जन्म अंतिम जन्म होगा उसी शरीर से भगवत प्राप्ति होगी कोई मरे पीछे अधोगति में जाकर भी कथा सुन ले वो भी मुक्त होकर भगवान की सनिधि प्राप्त करेगा धुंधकारी तो चला गया भगवान के पार्श्वों की आज्ञा से गोकर्ण जी ने दूसरी कथा सुनाई और अब की बार सब श्रोताओं के सद कर्ण जी भगवान के धाम खो गए इस, इस कथा इस के बाद महासंकीर्तन हुआ उस महासंकीर्तन में सब प्रकट हो गए कथा में सब प्रकट हो जाते हैं प्रहलाद तालधारी प्रहलाद जी करताल बजा रहे थे प्रहलाद तालधारी तरल गति चौदह कां से धारी कांसमन मंजीरा उजा गया जा नारजी वीणा बजा रहे थे और स्वर कुशल राग कर अर्जुन राग आलाप रहे थे इंद्रोवादी मृदंगम इंद्र मृदंग बजा रहे थे और सनकादिक जय हो जय हो जी नाच रहे थे इस प्रकार से भागवत के दोनों महात्म्य संपन्न हुए प्रथम दिवस की मर्यादा बनी रहे इसके लिए एक मंगला चरण का श्लोक कहकर विराम देते हैं जन्माद्य से दो माध्यर दस चार कवे म दिखवे मियंत्र तेजो बारिमद विन्मयर्ग मृषा ब्राह्मणा स्वयं सदा नुकम राम साढ़ेक्ष